रेडी तो स्वयं में विश्वास किस प्रकार से भिन्न है अहंकार से है ना इस पर कुछ छोटी छोटी बात हम समझ रहे हैं एक छोटी सी परिभाषा अगर बोलते हैं तो, तो बहुत जल्दी समझ में आता है कि स्वयं में विश्वास का मतलब होता है विश्वास किस बात से आपको होता है ये आप छत पे बैठे हो ये ना चालीस साल पुरानी बिल्डिंग पे टूटी फूटी छत के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है और कई सारे इंजीनियर ने इसको बोला कि यहाँ बनाना ठीक नहीं है और उसमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया गया और ये कभी भी गिर सकती है ये कितना सच है? तो क्या हुआ विश्वास हुआ क्या ये विश्वास हो गया कि चलो इससे बाहर निकलना पड़ेगा ठीक तो इसका मतलब वो ये हुआ कि पदार्थ अवस्था का एक निश्चित आचरण है ये पदार्थ है इसका एक निश्चित आचरण है यदि ये, ये समझ में आता है तो पदार्थ के प्रति हमारे में विश्वास हो जाता है विश्वास की घटना पदार्थ में हो रही है हमारे में हो रही है तो पदार्थ के प्रति उसके निश्चित आचरण के प्रति हमारे को भरोसे दीवार हमारे पर घिरने वाली नहीं ये एंगल हमारा सिर फोड़ने वाला नहीं और ये गाय हमको काट के खाने वाली नहीं कुत्ता काटता है गाय काटती नहीं है ये दोनों हमको समझ में आ गया गाय का आचरण निश्चित है कुत्ते का आचरण निश्चित है तो जीव व्यवस्था के प्रति हमारा आज विश्वास हुआ या नहीं हुआ गाय को विश्वास हो गया ये नहीं है गाय का आचरण निश्चित है उसका अध्ययन हमने किया तो हमारे में एक उसके आचरण की समझ बनी तो उससे कैसे निर्वाह करना है वो हमको पकड़ में आ गया तो कुल मिला गाय के प्रति हमारे में विश्वास हो गया ठीक इसी प्रकार से आम का पेड़ लगाया तो कभी उसमें जामुन लगने वाला नहीं है नींबू नि, लगने वाला नहीं है आम में आम ही लगता है नि, निम है है ना नीम में लगती इस प्रकार से उसका भी एक आचरण निश्चित है तो उसके आचरण को हम समझ पाए तो अब मेरे को निभना है पेड़ों के साथ तो मेरे में भी वो आचरण की निश्चितता बनने लगी मेरे को पेड़ों के प्रति विश्वास हो गया ना वेर इट कम्स विद्यूमन बींगानव को देखने गए अब हम बचपने से अगर देख रहे हैं तो बात कर रहे हैं मानव को देखने के मानव का आचरण अनिश्चित तो मानव के प्रति हमारे में अविश्वास हो गया वही पिताजी कोई दिन घर में आए तो मुस्कुराते हुए आते हैं वही पिताजी है ना कोई दिन आते हैं तो धूमधड़ाका करते हैं इतना ही नहीं कि दिन दिन का फर्क पड़ता है थोड़ी देर में प्यार से बात करते हैं थोड़ी देर में है ना धमकाते हैं अभी कब धमकाएंगे कब प्यार करेंगे ये भी हो जाए तो भी आदमी को विश्वास हो जाए कि टच नहीं करना है <laughs> शाम को 4 से 6 न्यूनतम अपेक्षा हमारी हो चुकी है किसी भी हालत में हम जाकर काम चलाने को तैयार कुछ तो स्टैंड बने तो शिक्षा और परंपरा से जिस प्रकार से मानव का आचरण हमको मिला इन दोनों विचारधाराओं के साथ इसमें आचरण की कोई एक रूपता निश्चितता को हम पहचान नहीं पाए मानव का क्या रोल है मानव का क्या धर्म है मानव का क्या कार्य है मानव की क्या उपयोगिता है अगर हम उपयोगिता के ढंग से बात करें तो मानव की क्या उपयोगिता यह समझ में नहीं आया उपयोगिता विहीन मानव कुछ भी कर ले हुए किसी भी एक निश्चित आचरण को व्यक्त नहीं कर सकता है निश्चित आचरण का व्यक्त करने का मतलब सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट होना नहीं है है ना वो निश्चितता नहीं है एक मिनट तो चेहरे पे मुस्कुराहट होना या एक तरह का मोनोटोना ही कुछ काम करने के बाद को निश्चित आचरण नहीं कहते ये जो तो जिंदगी चलती है इसमें चार चार तरह की अवस्थाएं हैं है ना जैसे शिशु है फिर हम देखते हैं कि युवा है प्रौढ़ है वृद्ध है है ना तो चार पांच तरह की अवस्थाएं आती हैं नर नारी है अमीर है गरीब है काला है सफेद है ठीक बीमारी है हेल्थ है शिक्षा है संस्कृति है सभ्यता है बच्चे का पैदा होना है पढ़ाई होना है शादी होना है और एक बार वो मरता भी है घर में ही होता ही ये सब काम हमारे घर में लोग मरते भी हैं पैदा भी होते हैं तो तमाम तरह की स्थिति परिस्थिति जो भी बनती है प्राकृतिक विदेश उन सभी स्थिति परिस्थिति में मानव अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता चला जाता है उपयोगिता के साथ जीता है उससे उपयोगिता स्पष्ट बनी रहती है वैसे के आधार पर उपयोगिता पूर्वक जीने से है ना जीने के स्वरूप में उपयोगिताओं को जीने के स्वरूप में विश्वास नाम की चीज घटित होती है यहां पहुंचे तो अब तक मानव को देखेंगे तो नीचे की सभी प्रकृति जो है शेष प्रकृति है पदार्थ प्राण और जीव इनके साथ तो वो अभी किसी तरीके से विश्वास उसका बनता है संबल बनता है कोई काम आएगा नहीं आएगा मेरा कुत्ता एक दिन काम आएगा कोई काम आएगा ही नहीं आएगा दस पेड़ लगा दूंगा बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा कोई काम आएगा कि नहीं आएगा सुखी होने के लिए मोक्ष में पहुंचाने के लिए गाय तो काम आई जाएगी गाय के पूछ पकड़ के हम पार हो जाएंगे बेतर नहीं।, बेतर नहीं पार कर देंगे ठीक यह हो गया प्राणावस्था और जीवावस्था के साथ विश्वास अभी तो उससे भी नीचे चलेगा कोई काम आए ना आए हीरा है सदा के लिए हीरा गाय के लिए सदा के लिए तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी आदमी का तो कोई ठिकाना नहीं है लेकिन हीरे का आचरण निश्चित है जब कोई नहीं मिलेगा तो हीरा चाट के मर सकता <laughs> है ना ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं हमने देखा तो नहीं राजा अपने रानी को बहुत प्यार करता है तो हीरा उसको जहर में बुझा के देता देखो प्यार भी क्या चीज है हीरे को गर्म करके जहर में कई बार डुबोते रहते हैं तो हीरा जहरीला जाता है ना ये प्यार की निशानी है हीरा है सदा के लिए द गिफ्ट फॉर सम वन यू रियली लव हिम अब वहां पे पहुंच गया तो देखिए आदमी का ये सफलता है या असफलता है हम सब एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं और बेहतर जिंदगी का आधार हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने से निम्नतर सृष्टि के साथ अपनी उस बेहतरी के लिए एक विश्वास को बनाए रखने के लिए ये सब करते रहते हैं कई सारे लोग हैं उनको बड़ी बात समझ में आ गई समझाते भी रहते हैं लेकिन ब्याज भी खाते रहते हैं अब इसमें तो ब्याज के बारे में बात नहीं हुआ था लेकिन वो ब्याज से घर चल रहा है, ठीक सब कुछ समझ में आ गया लेकिन जीने के बाद तो बोले नहीं रुको जरा रिटायरमेंट हो जाने थो थोड़ा तो पेंशन आ जाएगी उसके बाद ही नौकरी छोड़ूंगा दुकान चल रही है भरोसा नहीं बना तो बात समझ में क्या आई है समझाने जरूर चल दिए बात समझ में तो नहीं आई विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानव में उपयोगिता एक मुद्दा यदि उपयोगिता के साथ जीने का कोई डिजाइन निकलता नहीं है तो तो तमाम तरीके से इस, इस उपयोगिता के अभाव को इस उपयोगिता के अभाव को दुनिया के किसी भी चीज से आप पूरा नहीं कर सकते यही तो मौलिकता है यही मौलिकता है कि जो चीज जिससे होने वाली उसी से होने वाली आप कितने रूप पद बल धन इकट्ठा कर लो आप उससे विश्वास को नहीं पा सकते आप अपने उपयोगिता को नहीं पहचान सकते अपना मूल्यांकन ठीक नहीं हो पाएगा कि मैं काम का आदमी हूं या नहीं हो तो सम्मान नहीं हो पाएगा सम्मान नहीं हो पाएगा तो दूसरों से सम्मान चाहिए रहेगा और दूसरों से सम्मान चाहिए रहेगा तो फिर वही सब हम सर्कस करना शुरू कर देते तो यह समझ में आ जाए कि हमको समझ में आया या नहीं आया मैसेज कम्युनिकेटेड और नॉट कि मानव अपनी उपयोगिता को पाकर संतुष्ट होता है प्राकृतिक ने इसी उपयोगिताओं को कई जगह पर कई नाम देते हैं सुबह कहा ही था ठीक जीने के स्वरूप में उपयोगिता आ गई आचरण के साथ तो विश्वास नाम हो गया है किसका मैनिफेस्टेशन अस्तित्व का जो रूल है उसको हम समझ रहे हैं उस रूल का ही कई तरीके से नामकरण हो हो रहा है, हो रहा है है संबंध में कुछ और बात करेंगे फिर के साथ विश्वास का कुछ और मतलब निकलेगा। इस प्रकार से यह समझ में आ जाए कि मानव अपनी उपयोगिताओं के साथ ही विश्वास से भरता है एल्स कुछ नहीं उसके अभाव को उपयोगिता के अभाव को दुनिया की किसी भी चीज से पूरा नहीं किया जा सकता करने के सारे प्रयास असफल रहे हैं आपने किए हैं हा या ना तो आवाज़ें नहीं आ रही हा या ना सफल हुए क्या किया जाए इसका क्या किया जाए संजय भैया बताओ कोई रास्ता नहीं है हीरा चाट ले जाए उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं बाजू बाजी सुधार लेके <laughs> थोड़ा अकल होगी तो बचे रहेंगे ना कि दो दे यार ठीक उपयोगिता है सदा के लिए ना कि हीरा है सदा के लिए हीरे में भी कोई उपयोगिता है लोहा कांच काट सकता है ना हो सकती है उसकी उपयोगिता सबसे कठोर कट, कट, वस्तु है कठोर वस्तु प्रकृति में यदि है तो कोई उसकी प्रकृति में उपयोगिता है हमारे कोई जरूरत है या नहीं हम देखेंगे तो उपयोगिताओं की निरंतरता है उपयोगिताओं से को समझ गए समाधान उपयोगिताओं के आधार पर जी लिए विश्वास उपयोगिताओं का मूल्यांकन कर लिया सम्मान अभी कहीं से भी शुरू करो इस प्रकार से यह पूरा कनेक्टेड प्रोग्राम है जी भाई बेटा कहा उठा रही है थोड़ा उम्र का ख्याल रख <laughs> नहीं नहीं ठीक है सर आप बताते हो हो तो कई बार ये बड़ी स्पष्ट हो जाती है क्या चीज़ है? भाई चालू नहीं हुआ फिर वो धूमिल हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया फिर वो धूमिल हो जाती है हाँ अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा उपयोगता हाँ तो इसीलिए तो है ना इसीलिए समझ में आए कि थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अधिक ध्यान और अधिक ध्यान इसको क्लियर से डिफाइन करो ना उपयोगिता को नहीं ठीक है आपकी अपेक्षा बिल्कुल ठीक है भाई और उसी पे काम ही कर रहे हैं इन सभी जितनी बातें हो रही उसमें उपयोगिता तो बात हो रही है ना ठीक है <laughs> श्रेष्ठता उपयोगिताओं का प्रकटन ही श्रेष्ठता है उसको देख रहे हैं तो स्वयं में विश्वास है विश्वास को देखने जा रहे हैं तो एक तरफ से उपयोगिता है दूसरी तरफ से आचरण है अब आचरण का चैप्टर खुलेगा तो ये उपयोगिता ही तो है है ना जैसे गाय का एक आचरण है गाय अपने उस आचरण की विधि से अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करती है बाय च्वाइस नहीं है बाई डिजाइन है है ना हीरा अपने एक आचरण के साथ अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है बाय च्वाइस नहीं है बाई डिज़ाइन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आम का पेड़ अपने आमत्व के साथ अपने उपयोगिता को प्रमाणित करता है व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रमाणित करता है वो भी बाय चॉइस नहीं है इट इज बाय द डिजाइन ऑफ द सेल जो कोशिकाओं की जो रचना है उन रचनाओं के आधार पर वो प्रमाणित होता है मानव में बाय चॉइस है मानव समझ कर ही बाय चॉइस ही अपनी उपयोगिता को जब जीने में प्रमाणित करता है एक मानवीय चरित्र के रूप में जब प्रमाणित करता है मूल्य चरित्र नीति के रूप में में से से ये है है ना अपनी उपयोगिता होती है। तो से तो स्वयं विश्वास जोड़ेंगे अभी रहे खुलते जा खुल तो, तो हाँ. मतलब मतलब सबकी जब आचरण निश्चित ही है हाँ. तो मानव के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आने का कोई विशेष कारण ठीक बात अब ये प्रश्न आ गया क्या किया जाए अभी बताओ केशव भाई इसको लिया जाए थोड़ी सी शॉर्टकट में देते हैं डाइवर्जन नहीं है आप वापस कनेक्टेड ही रहिए क्योंकि ये तीनों बातें मैंने कही उसी बस ये प्रश्न है कि पदार्थ अवस्था हाँ बाय चॉइस नहीं है साउंड इंजीनियर जब ये बोलते हैं इस माइक में आवाज़ कमाती है आपको सुनाई देती है तो बढ़ाओ थोड़ा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर इसका एक कंडक्ट है थोड़ी सी साइंस की बात हो रही बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन का इसलिए है कि उसमें दो अंश होते हैं एक परिवेश में होता है और एक न्यूक्लियस में होता है है ना जब उसमें चार हो जाएंगे तो वो हाइड्रोजन नहीं कहलाता है। तो सामान के आधार पर उसका कैरेक्टर है जब भी किसी भी अंश में चार हो जाएंगे तो हीलियम इट विल कॉल्ड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया हीलियम हाइड्रोजन बदल गया है ना जैसे बदला वैसे उनका आचरण चेंज चेंज हो गया ऐसा नहीं है जुड़ा हुआ है उस एटोमिक नंबर के साथ एक पर्टिकुलर आचरण तो उसके आचरण की निरंतरता है या नहीं है, है। किस आधार पर है स्ट्रक्चर के आधार पर तो इसको अगर हिंदी में बोल दें तो पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है है ना निश्चित है लेकिन बेस क्या है तो बेस देखा तो एटोमिक स्ट्रक्चर है ठीक इसी को बोल हैं संख्या मात्रा क्वांटिटी बेस्ड है क्या है क्वांटिटी बेस्ड हम सोचें हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आ जाने के बाद हमारा आचरण निश्चित होगा हमारे में से बहुत लोग सोचते हैं कई लोग मेरे को बोलते हैं आपने तो 25 साल नौकरी कर ली और बहुत सारा माल मालटाल होगा आपके पास उसी के बाद तो आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो हमको भी ज़रा कमा के आ जाए तो थोड़ा उसके बाद करेंगे है ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि कोई क्वान्टिटी के बाद हम किसी आचरण को व्यक्त कर पाएंगे ये मानव में होने वाले घटना नहीं है कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं जिसके आधार पर आप मानव चेतना में या एक विश्वास को या उपयोगिता को प्रमाणित कर सको कोई नंबर नहीं है वो नंबर गेम है ही नहीं नंबर गेम है ही नहीं ये नहीं है नंबर कहां पे है नंबर गेम कहां पे है पदार्थ में तो हमने पदार्थ का अध्ययन किया उसमें ये नंबर गेम चलता होगा तो वहां तो इसका डिजाइन ही है वहां चलता है हमारे में चलाने जाएंगे तो चलेगा नहीं इसके बाद आया ये विकसित हुआ पदार्थ ही विकसित हुआ तो प्राण कोशी बना तो एड ऑन हो गया हो गया अब मोलिक था क्या है ये मौलिक है क्या मौलिकता आ गई इसमें सेल हो गया कोशिका अब कोशिका विधि से कोशिका विधि मतलब क्या हो गया डीएनए आरएनए आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े होंगे मैं तो कभी नहीं पढ़ा तो डीएनए और आरएनए आरएनए विधि से एक वो आचरण को व्यक्त करता है वो डीएनए होने पर उस तरह का कोशिका एक रचना बनता है डीएनए में चेंज कर दो रचना में परिवर्तन हो जाता है है ना जैसे जिस प्रकार के शरीर माता पिता के या उनके माता पिता के उनके माता पिता के रहे उन डीएनए आरएनए से मिलकर एक बालक तैयार होता है उसमें नाक पिताजी की कान देखो देखो देखो, देखो पापा जैसे है ना और होट देखो देखो देखो, देखो एकदम मम्मी जैसे है और मामा जी को कुछ अपना दिखा जाता है बाल मेरे जैसे है ना सब आके अपना देख लेते बुआ जी रहता देखो ये तो मेरे जैसे ही है किसके जैसे है वो शरीर रूप में वो डीएनए आरएनए से उसका शरीर की रचना हो रहा है डीएनए आरएनए ए विधि से शरीर की रचना हो रही है वो एक डेफिनेट कंडक्ट है उसको अध्ययन किया यहां पर भी जो कंडक्ट आया उसकी भी निरंतरता हो ही रही है ये भी क्वालिफाई कर गया ये भी क्वालिफाई कर गया जीव आया है ना विकसित उससे विकसित जीव में दो चीज हो गई एक शरीर भी है और एक जीवन भी है हाँ। इससे जुड़ा पदार्थ से जुड़ा हुआ हुआ पदार्थ पदार्थ से बहुत अच्छी बात भैया में भी क्या सारे पदार्थ का कॉमन एक ही आचरण नहीं होगा अलग अलग पदार्थ का अलग अलग कैसे हो सके वो तो क्योंकि सारे पदार्थ में एक कॉमन चीज है कि वो या तो एक एटम एक, दूसरे एटम के साथ या तो बॉन्ड बनाता है या फिर वो टूटता है फ्यूजन फ्यूजन होता है तो फिर वो एक ही नहीं होगा आप कह रहे हो हाइड्रोजन का एक आचरण रहे वो हीलियम होगा चार हो जाएंगे तो उसका आचरण चेंज हो जाएगा बट वो एक नहीं रहेगा सारे पदार्थों का ही एक आचरण ठीक बात है देखिए कितना सुंदर आपका प्रश्न है उतना ही सुंदर उत्तर है देखिए हाइड्रोजन ये हम हम अगर बात करते हैं पानी की तो पानी में क्या है हाइड्रोजन के दो मॉलिकूल और ऑक्सीजन का क्या ब्यूटीफुल बात है इसको समझ लीजिए कैसे आपने पहचान लिया कि पानी में हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है क्योंकि पानी में रहते हुए भी उनका जो मौलिक आचरण है वो छूटा नहीं रहता है पानी जो भी एक सिंथेसिस हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो सिंथेसिस होने के बाद वो अलग काम कर रहा है लेकिन उसका जो मौलिक आचरण है वो तो यथावत बना मौलिकता कहीं जाती थोड़ी है तो वो है ना एक जलाने वाला एक जलने वाला दोनों मिलके बुझाने वाला बने हुए हैं दोनों मिलके बुझाने वाले बने हुए हैं लेकिन उनका जलने जलाने का गुण खत्म नहीं हुआ तभी तो आप लेब में पहचान गए इसमें हाइड्रोजन के दो हैं साउंड मॉलिक बोला वाह क्या बात है ना और ऑक्सीजन का एक मॉलिकुल तभी तो पहचान कर पा रहे वो विलय थोड़ी हो गया उसकी अपनी मौलिकता अपनी पहचान बनी हुई है और उससे बेहतर काम कर रहे हैं हाँ ये लॉ है कि हर इकाई की मौलिकता यहां पर छह नहीं होती है ऐसा नहीं होता कि आप तो बेचारा ने सब हाइड्रोजन भूल के गए वो दिन जब मैं हाइड्रोजन था <laughs> है ना अब क्या करो यहां फंस गए अब अपने पास ड्यूटी आ गई दूसरी बुझाओ जलाने वाले को बोलते बुझाओ <laughs> हाँ हाँ लो जी ये सिंथेसिस क्या चीज है ये देखिए ये सिंथेसिस क्या चीज हैं ये इसी से विकास है मानव मानव में भी अगर हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो परिवार है वही विकास है है ना हमारा सबका मौलिकता अपनी जगह बना रहते हुए भी यदि हम कोई एक लक्ष्य के साथ चलते हैं तो हम सब ज्वाइंट टुगेदर हो जाते हैं वहां पर चॉइस नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास च्वाइस नहीं है मानव के पास च्वाइस है वो चाहे तो अपने अपने मौलिकता को बनाकर रखते हुए पहचानने के बाद बनाकर रखते हुए हम एक परिवार का गठन करते हैं किसी बड़े लक्ष्य के लिए क्योंकि पानी भी किसी बड़े लक्ष्य के अर्थ में ही बना है पदार्थ से प्राण के बीच में पानी का होना अनिवार्य है है ना उसके बिना प्राण कोशिका नहीं है सेल नहीं बनता सेल में पानी चाहिए गर्मी चाहिए नमी चाहिए पदार्थ भी चाहिए यह सब मिला के वो बना कोशी तो यह अगली घटना के लिए इन्हीं में से कोई तैयारी हुई इसी की तैयारी का परिणाम है कि यह चीज घटी तो अग्रिम मॉडल के लिए पीछे के मॉडल में विकास होता है अग्रिम अवस्था के लिए पीछे की अवस्था में विकास होता है विकास ऐसा दिशा विहीन नहीं होता है दिशा पहले बनती है है ना वो बिंदु पहले तय होता है वो बिंदु तय होने के बाद कोई नहीं कोई नहीं हो गया हो गया उनका काम इतने दिन हो गया ठीक दिशा पहले बनती है और उस दिशा लिए, उस के, के लिए उस लक्ष्य के लिए है ना उस लक्ष्य के लिए विकास की बात बनती है ये समझ में आ रहा है तो मानव में चॉइस है यहां तक कोई चॉइस नहीं जीव के अगर हम बात करें थे जीव में क्या हो गया इस कोशिकाओं से मिलकर कई तरह की रचना बनते बनते, बनते, बनते, बनते, एक कोशी जीव दो कोशी जीव बहु कोशी जीव ऐसे जीव बनना शुरू हो गए बन गए स्वेदत संसार अंडस संसार और पिंडत संसार ऐसे आपने सुने ही होंगे है ना अब वो बन गए उसी में कोई एक जीवन नाम की चीज है जो कि कोई जड़ परमाणु विकसित होकर जीवन के रूप में चैतन्य बना ये दोनों का मिलकर ये जीव का चालू हुआ कार्यक्रम जीव में जो तो जीवन है वो प्रभावी काम नहीं कर रहा है यह प्रभावी कितने हद हाँ तक प्रभावी है इसकी शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के प्रभाव में जीवन शरीर रचना सॉरी लिखने में रह गया शरीर रचना के प्रभाव में जीवन काम कर रहा है। जैसा उसका बॉडी का डिजाइन है उसके अनुसार जीवन काम करता है चॉइस यहां पर भी नहीं है कैसे समझेंगे गाय के शरीर रचना में गाय में जो जीवन है वो उस शरीर रचना के डिजाइन के हिसाब से काम करता है वहां च्वाइस नहीं है थॉट नहीं है ना कोई उसमें निर्णय नहीं है कैसे करता है गाय का शरीर रचना जैसा है उसके लिए एक निश्चित आहार है एक निश्चित आहार है वो निश, निश्चित आहार को है ना पहचानने के लिए जीवन काम करता है चॉइस नहीं है कि आज एक घास खाकर बोर हो गए काम करते हैं आज घास के साथ थोड़ा सा थोड़ा कुछ खट्टा मीठा हो जाए कोई च्वाइस नहीं है हमको लगता है बेचारी गाय कितने दिन तक भूसा खा कब तक खाती रहेगी हम लोग ले जाके पूड़ी खीर सब खिलाते रहते हैं उसको हमारा चॉइस उसको देते रहे उसका कोई चॉइस नहीं अरे सब आदमी बड़ी चीज महाराज कहाँ लगे हो हाँ जी तो ये समझ में आ गया कि उसमें भी जीवन है लेकिन वो जीवन उस शरीर रचना का जो डिजाइन है अब नाक उसके कैसे काम करती है भूख लगने पर नाक अपने लिए अपने शरीर के अनुकूल वस्तु को पहचाने में मदद कर देती है और जीवन उसमें निर्णय निर्णय बोलना तो ठीक ही नहीं है उसमें उस प्रकार से शरीर के साथ साथ काम करता रहता है भूख नहीं है बीमार हो जाएगी गाय कुछ नहीं खाएगी है ना उपवास पर चली जाएगी हम सोचेंगे गाय हमसे ज्यादा समझदार है शरीर में भूख नहीं है तो नाक ने काम करना बंद कर दिया है खाने की वस्तु को पहचान ही नहीं पा रही है खाने की वस्तु को रंग, रंग देख के नहीं पहचानती खाने की वस्तु को रंग देख के नहीं पहचानती है रूप देखकर नहीं पहचानती आवाज से नहीं पहचानती कैसे पहचानती है स्मेल से पहचानती गंध से जीवों में देखेंगे सर्वाधिक अपने आहार की पहचान जो है वो गंध विधि से होती है कैसे होती है है ना शेर का एक डमी लगा दो गौशाला में शेर का डमी बिल्कुल बनवा लो मैडम तुसाद के वहां से बनवा के लाओ संग्रहालय है ना मैडम तुसाद कहाँ पे लंदन में बनवा के लाओ गौशाला में खड़ा कर दो शेर उस पर गोबर करके कर निकल गाय गोबर करके कर निकल जाएगी उस पर आप पीछे से साउंड भी जोड़ दो का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और बाउंड्री वाले के इधर ही एक शेर ले आओ गाय हल्ला आपको लगा गाय को कैसे पता चल गया है ना गाय को कैसे पता चल गया गंध से पता चल गया तो शरीर के अनुसार अब सभी चीजों को शरीर के आधार पर पे पहचान रही कोई च्वाइस नहीं कोई निर्णय नहीं है चॉइस में निर्णय होता है ना आपके पास ऑप्शन है तो उसमें से आप निर्णय को प्रमाणित करोगे जहां पर चॉइस ही नहीं है ऑप्शन ही नहीं है इसलिए जो खाना होता है वही खाती है जो नहीं खाना होता नहीं खाती कैसे पता करते हैं शरीर रचना के आधार पर हमारे लिए गाइडेंस हो सकता है कि भाई शरीर रचना के आधार पर देखो ऐसे खाते ऐसे नहीं खाते है। ये समझ में आया तो यहां तक भी कोई नहीं है चॉइस इसका कंडक्ट निश्चित है क्या अनिश्चित निश्चित है, है। मानव में क्या हुआ मानव में भी जीवन और शरीर ही है।, है तो शरीर ही शरीर तो यहीं से आया प्राण कोशिका से ही है ना प्राण कोशिका से आया अब लेकिन यहां पे क्या हो गया ठीक है ना भ्रम में ब्रह्म में क्या हो गया शरीर के प्रभाव में जीवन काम करता है जीवन क्रियाशील रहता है और दुखी रहता है जागृति में क्या हुआ है ना जीवन के प्रभाव में शरीर क्रियाशील रहता है मानव सुखी रहता है चॉइस है क्या चॉइस दिया प्रकृति ने देखिए चॉइस एक चॉइस नाम की चॉइस को क्रिएट करने के लिए विकास हुआ है और आप यहां कि आप से जागृति में जाओ ना जाओ ये विकसित है कि नहीं है ये सब कर्म करने में है ना इनमें इन तो कर्म को बोल ही नहीं सकते आप जीवों में कर्म की पहचान हो सकती है क्योंकि जीवन आएगा तभी कर्म की बात आएगी लेकिन यहां पर यह कर्म करने में पड़तंत्र है और फल भोगने में भी परतंत्र है यहां पर जाकर क्या च्वाइस आया कि मानव का के पास दो चॉइस आ गए ब्रह्म में क्या हो गया कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र और जागृति में क्या आया कर्म करने में में भी भी स्वतंत्र स्वतंत्र और फल भोगने में भी तो मानव की उत्पत्ति है ना स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है ये जो परमाणु था ये दूसरे परमाणु के साथ काम करने के लिए बाध्य है हम बाध्य बोलो मजबूर बोलो स्वतंत्र नहीं परस्परता का पूरे वातावरण का दबाव प्रभाव इस पर बना ही रहता है, है ना उससे स्वतंत्र नहीं है इसीलिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में ही मानव नाम की चीज की उत्पत्ति हुई तभी मानव को विकसित कहा गया मानव में ही एकमात्र स्वतंत्रता की कामना को देखा गया स्वतंत्रता की चाहत में हाथ पांव मारते देखा गया सफल हुए तो बात बनी लेकिन अभी परंपरा में उसका प्रमाण नहीं है है ना ये अनुसंधान के बाद स्वतंत्रता के आई पहचान में आई कामना हमारे अंदर पहले से ही है तो बाई च्वाइस जीने के लिए हमें आज भी आपके पास च्वाइस है आप चाहो तो ये अनुसंधान होने के बाद भी आप चाहो तो समझो और आप नहीं चाहो तो ना समझो लेकिन ये च्वाइस नहीं है कि नहीं समझोगे तो सुखी रह लोगे ये च्वाइस नहीं है कि बिना समझे हम अपनी उपयोगिता को समझे बिना हम सुखी हो जाएंगे ये च्वाइस नहीं है ना दुखी रहते हैं इस प्रकार से अस्तित्व का नियम ही यही है और यह हमारे साथ घटित हो रहा है कोई बोले ऐसे ही क्यों है अरे ऐसा है तो बात हो रही है ऐसा है तब तो बात कर पा रहे है। जो है उसका अध्ययन करते हैं हमारे दो हाथ क्यों हैं किसी भी कारण से दो हाथ तो कम ही है ना इतने काम है आदमी को मल्टीटास्किंग है तो चार छह तो मिनिमम चाहिए थे और कितना अच्छा होता तो दो आंख पीछे भी होती है तो कम से कम पीछे से आने वाली गाड़ी के साथ भी बच जाते ऐसे तर्क तो हम लगा ही सकते हैं ना इसको तर्क बोलेंगे कुतर्क बोलेंगे क्या बोलेंगे तो जो है उसके साथ अध्ययन है है ना क्या है अब जो है का मतलब क्या हो गया अस्तित्व मानव क्या है भ्रम क्या है जागृति क्या है चॉइस क्या है तो सुविधा हमारा च्वाइस नहीं है सुविधा हमारा चॉइस नहीं है चॉइस है हमारा ज्ञान होने के पहले भी चॉइस नहीं है और ज्ञान होने के बाद में भी चॉइस नहीं है सुविधा हमारा चॉइस नहीं है खाना लग भूख लगती है, खाना चाहिए हमको क्या चॉइस है उसमें अब भ्रमित आदमी क्या करता है सुविधा में भी चॉइस ऐड कर दो इतने तो कर पाए ठीक है प्यास लगती पानी चाहिए क्या चॉइसेस में है ना सुविधाओं की आवश्यकता शरीर को है इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है अपने चॉइस को पहचानो कहाँ है आपकी चॉइस नहीं आई डोंट लाइक दिस वाई डोंट यू लाइक दिस इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लाइकिंग एंड डिसकिंग Whatever एवर सुविधाएं हैं वो आपके शरीर के लिए उसमें क्या चॉइस है तो भ्रह्मीद आदमी है अपनी सारी च्वाइस को देखो चॉइस कितना बड़ा टूल था कितना बड़ा अच्छा टूल है वो, वो पूरी च्वाइस हमको कहाँ लगाना चाहिए वो सुविधा हम लगा दिए और ऐसा लगा कि लूप कंप्लीट हो गया लूप कंप्लीट नहीं हुआ तो सुविधा में कोई चॉइस नहीं है है ना अगर भूख लगती है तो बेहतर आहार को पहचानना है और उसमें हमारा क्या चॉइस है बीमार होने पर हम क्या करते हैं? चॉइस होता है क्या उसमें तो बीमार हुए इसलिए कि जब सुविधाओं में हमने चॉइस को पहचानने के इंस्टेड ऑफ समझने के सुविधाएं शुव, शुव, शरीर के लिए है और जो शरीर के लिए अनुकूल जाती हैं वो हमारा कुल मिला निर्णय होना है आहार होना है या जो कुछ भी होना है ठीक है ना तो उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है उसमें चॉइस लगा के अपन फुल प्रूफ हो गया ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं है हमारा सारा चॉइस है कहाँ पे हमारा चॉइस है सुख ही हमारा चॉइस है हमारा चॉइस क्या है समाधान होना ही हमारा चॉइस है सुविधा में हमारा क्या च्वाइस है ये बात समझ गया हाँ जी से प्राण कोशिका तक तो जीवन नहीं है हाँ जी अब आपसे आप जो पे हाँ समझ में आ रहा है कि जिसे जीव की जब रचना हुई शरीर शरीर बना तो जीवन परमाणु उसके शरीर में आया क्योंकि जीव गोचर कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं इसलिए जीवन की जरूरत हुई यहाँ पे आने के अंदर नए परमाणु की बिल्कुल ठीक बात है और अगर वो आया जैसे भैया का प्रश्न मेरा भी एक्चुअली प्रश्न उसी तरीके से बन रहा था है। कि अम, अब ठीक जीव के बाद एक मानव का एक रूप आ गया वो भी एक प्रकार का शरीर का शरीर आकार ही है हाँ। तो हम भी उसके सहारे जी लेते जैसे वो जी रहा था ये बहुत बढ़िया बात क्या हो गया लफड़ा कहाँ शुरू हो गया ये पूछ रहे हाँ लफड़ा क्यों हो गया है ना गाय अपना खाना पीना खाके आराम से सो के जुगाली करती रहती है ना हम सब लोग खाना पीना खाने के बाद फिर सोचना शुरू करते जुगाली नहीं करते कि 1955 तो में है ना मेरे बचपन में मेरी सास ने वो जो मेरे पिताजी आए थे उनके साथ ऐसा क्यों किया मेरे पिताजी आए थे घर में तो क्यों किया ऐसा 1955 तो का मामला निकलना शुरू होता है कब खाना पीना खाने के बाद अगर भूख लग रही हो तो हम अभी ये मैटर भी नहीं सोचते कि क्या हुआ था मेरे सास ने मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा है ना बिल्कुल भी नहीं सोचते पहले सोचते खाना मिल जाए खाना मिल जाए खाना मिल जाए खाना वाना खाने के बाद अपना शुरू होता का है कार्यक्रम की देखो ऐसी है क्या क्या किसने हमारे लिए किसने क्या किया है ना पाकिस्तान ने उन्नीस में कब था वो इकहत्तर में उसके पहले भी कई बार हो चुके हैं ने किया आखिर क्यों किया ये कोई तरीका है अब इसमें भी क्या मुद्दा है इसमें भी आप समझना चाहते हो कि आदमी का आचरण निश्चित क्यों नहीं है तो प्राकृतिक डिजाइन में आप काम कर रहे हो लेकिन आप सुविधाओं के अभाव में पहले सुविधाओं के लिए काम करते हैं खा पीने के बाद ही फिर सारे मुद्दे निकल के आते हैं गाय और हमारे में ये अंतर ये अंतर कहां से आ गया आपका प्रश्न उत्तर थोड़ा है तब क्या निकल के आया जीवों में भी एक मेधस्तंत्र है तभी जीव जीवन जो है शरीर को चला पाता है मेधस्तंत्र क्या चीज है कंट्रोल रूम है ना कंट्रोल रूम होगा तभी तो कोई आदमी गाड़ी चला पाता है जैसे कार कार का एक कंट्रोल रूम होता है उसमें जगह में कोई आदमी बैठा हो पूरे कार को नियंत्रण रखता है ठीक इसी प्रकार से कोई भी शरीर रचना हो चाहे जीव की हो चाहे मानव की हो है ना उसको हम देखेंगे तो इस पूरे शरीर रचना का कंट्रोल मैकेनिज्म जहाँ पर है कंट्रोल वो यहां से मेधस्तंत्र से और मेधस्तंत्र को जीवन अपने संकेत देता है और उसके आधार पर ये शरीर काम करता रहता है लेकिन मानव में जो मेधस्तंत्र है वो समृद्धि पूर्ण है मतलब एक मैक्सिमम ऑप्टिमम जो एक समृद्धि इसकी होना चाहिए जीवो जीवों में समृद्ध मेधा से मानव में समृद्धि पूर्ण मेधा से तो इसमें दो चीजें होती है एक तो शरीर भी चलाता है लेकिन एक संकेतों को भी ठीक से ग्रहण करता है शरीर से भिन्न संकेतों को भी ग्रहण करता है कोई आदमी रो रहा है तो क्यों रो रहा है अभी प्रश्न चालू होता है क्योंकि मेधस्तंत्र काम कर रहे हैं जीवन दोनों में बराबर होते हुए भी मेधस्तंत्र का योगदान होने से अब हमको दिखाई देता कोई रो रहा है कोई गा रहा है फिर हम सोचते हैं यार कोई गा रहा है कोई रो रहा है क्यों हो रहा है तो इनपुट हमारे को बहुत सारे मिलने लगे इसीलिए ये थोड़ा विकसित हुआ तो भ्रमित होने पर शरीर के प्रभाव में जीता है तो दुखी रहता है है न लेकिन जागृति की दिशा यहीं से बनती क्योंकि इनपुट इतने सारे आ रहे इतने सारे इनपुट मिल रहे हैं तो अब ये क्यों हो रहा है ये प्रोसेसिंग तो जीवन में होती है इफ सपोज इनपुट ही ठीक से नहीं मिलेगा तो प्रोसेसिंग नहीं कर प्रोसेसर काम नहीं कर पाएगा जैसे भैंस का शरीर की रचना को देखेंगे तो उसका मेधस्तंत्र और थोड़ा सा मंद है गाय को हम लोग अच्छा मानते क्यों क्योंकि गाय का मेधस्तंत्र भैंस से थोड़ा विकसित है थोड़ा है ना इसको आप देख सकते हो इसका सीधा प्रमाण है रोड पे आप जाते हो भैंस को हॉर्न बजाते हो वो बीच रोड पे आ जाती है तो अगर भैंस से क्रॉस करना है तो बिना हार्न बजाय निकल लो मतलब तो उसको संकेत ठीक से नहीं मिल रहे कहाँ से आवाज़ आ रही है किधर मुझे जाना है वो प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है लेकिन गाय का मेदस्थान तो थोड़ा थोड़ा उससे बेहतर है आप देखेंगे हॉन बजाने में तुरंत वो होती है और अधिक गाय गायों में भी कई सारी प्रजातियाँ देखेंगे तो कुछ प्रजातियाँ और अधिक सक्रिय दिखाई देती हैं सेंसेस उनके ज़्यादा अच्छे काम करते हैं है ना लेकिन उतने नहीं है कि उनको ये पता चल जाए कि मैं कुछ शरीर से भिन्न हूँ मानव का मेधस्तंत्र इतना विकसित है कि जीवन को यह संकेत दे पाता है कि तू शरीर नहीं है तुम शरीर से भिन्न वस्तु हो ये इमेज देने के लिए ये शरीर इतना विकसित हुआ है कि जीवन नाम का जो इकाई है उसका कोई लक्ष्य है उसके लिए शरीर है तो पहला घाट तो यह बनता है कि यह शरीर से आपको इंडिकेशन आता है कि आप शरीर नहीं हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए मेधस तंत्र जिम्मेदार है है ना उसके तत्परता इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे दूध पिलाओ अच्छे या घी खिलाओ बादाम खिलाते हैं क्योंकि मेधस तंत्र एक आयु में जो विकसित होता रहता है है ना उस जितना समृद्ध होगा जितना विकसित होगा उतना ही सिग्नल को ठीक से पकड़ पाएगा प्रोसेसिंग शरीर में नहीं हो रही है सिग्नलिंग तो शरीर की विधि से आ रही ठीक है।, है ना जैसे ये ये यंत्र जितना अच्छा है इसके पीछे जो माइक लगाया था और अभी ये माइक लग रहा है इसमें आवाज में क्वालिटी में अंतर है कि नहीं इसमें हो क्या रहा है गले से जो कुछ भी आवाज निकल रही है उसके ओरिजिनलिटी को सिग्नल को ठीक से ग्रहण करके वहाँ तक पहुँचा कर वहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है प्रोसेसिंग इस बीच में कहीं भी नहीं हो रही है तो इधर से कुछ प्रोसेसिंग हो रही है उधर सीधे जीवन में हो रही है आपके इसी विधि से शरीर की डिजाइन है तो यह हमको समझ में आया क्या समझ में आया कि जीवन जागृति के लिए जो आवश्यक एक साधन की आवश्यकता है वो मानव शरीर है मानव शरीर है ना मैं जो मेधस तंत्र है वो इतना विकसित है कि जीवन को जीवन होने का भास आभास दे देता है आप आप देखिए कोई भी आदमी यहां आया हो या नहीं आया हो अपने को शरीर मानते हुए भी शरीर मानता नहीं है ये दोनों एक जैसी बात कैसे कह शरीर मानते हुए भी शरीर के रूप में नहीं मानता जैसे कोई एक आदमी है कोई स्त्री है कोई पुरुष कोई भी है वो अपने आप को मैं मैं क्या हूं नहीं जानता है तो अपने आप को शरीर के रूप में मान लेता है है ना और अपने शरीर को सजाता है निलाता है, धुलाता है खिलाता है पिलाता है लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको शरीर मान ले तो गाना गा लेता है ऐसा होता है कि ना होता भाई कोई सारी दीदियां होती बहन होती है ना वो बहुत मेकअप करते हैं का लिए कि वो शरीर है अपने आप को संवारते हैं और कोई बहुत ध्यान से देखने लग जाए तो हट <laughs> क्या हो गया हट हट मेरे को शरीर में मान अब देखिए संकट में आया कि हर घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई तुम तुमने हमको यूज कर लिया यूज होने की फीलिंग मिसयूज़ हो गया है ना यूज क्या हो गया तुम हमको शरीर ही मानते हो हार्ड मास का पुतला ही मानते हो तो तुम क्या हो बता दो नहीं हमको नहीं पता अपने को प्रेजेंट कैसे कर करते हो तो जितना पता है उतने प्रेजेंट करते हो लेकिन मूल्यांकन उससे अधिक करने की इच्छा है अपेक्षा उससे अधिक की है ऐसा है या नहीं तो ये दिखता है कि ये ये यहां तक का जो कार्यक्रम है ये शरीर का देन है उपलब्धि है कि शरीर ने जीवन को ये बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो उससे बेहतर हो क्योंकि इतनी सारी जिंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटी रही होती है आपको पता लगा कि आदमी के अंदर कुछ और चीज भी है मानव में कोई और चीज है जो शरीर से ऊपर है लेकिन वो क्या चीज है अगर जब तक उतने तक समझ में नहीं आती जितने तक कि जीने के कार्यक्रम तक पहुंच जाए चाहत की पूर्ति का कार्यक्रम स्पष्ट ना हो तब तक शरीर मानकर जीना हमारी मजबूरी है और हम खुद ही इसको स्वीकार नहीं कर पाते जैसे हिंदू मुस्लिम है न किसी विधि से शरीर ही हम जब बैठ के बात करते हैं तो हमको लगता है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए महिला पुरुष नहीं ये तो बोल न्याय बात है वो भी इंसान है भाई है ना तो ये हमारे अंदर बनता ही है लेकिन वो क्या इंसान इंसान का मतलब क्या अब यहाँ पर आता उपयोगिता उपयोगिता यदि स्पष्ट नहीं हुई तो पुनः कितना भी हम ये कामनाएं करें भाषा भाष हमको जो हो रहा है उससे कुछ निकल के आता नहीं है घूम फिर के जीने के लिए तो पुनः उसी धरातल पर जाना ही पड़ता है जितना समझे है उतना जी पाते हैं उससे ज्यादा का इंडिकेशन आपको मिलता रहता है यही तो ब्यूटी है इसीलिए मानव में जागृत होने की आवश्यकता या जागृति की दिशा या जागृति की प्रेरणा बनी रहती है बनी रहती है हम एक समय सोचते हैं कि पैसे सब कुछ है हम पैसे के लिए जान लगाते हैं जैसे पैसा आने लगता है फिर हमको लगता है पैसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ तो नहीं है यहां से ऐसी बात करना शुरू करते हैं फिर क्या सोचते हैं समाज के लिए कोई अच्छा करना है अच्छा होता है खाली पैसे के लिए थोड़ी होता है बहुत सारे लोग इससे आते हैं तो फिर वो कुछ क्या करें समाज के लिए क्या करें समाज को समझे नहीं क्योंकि मानव को समझे नहीं है, नहीं है. <coughs> तो क्या करें जो कुछ पैसा कमाया वो समाज में देना शुरू करते हैं उनको लगता है इसी विधि से हमारी उपयोगिता हो जाएगी ये सारा का सारा कार्यक्रम उपयोगिताओं की तलाश के लिए तो है ही तो आप पैसा बांटना शुरू कर दिए लेकिन उससे भी तृप्ति नहीं हुई अपना पैसा देख रहे हैं हो रहा है कम्बल बांट हजार रुपये किया क्या करें ठीक बेच दीजिए हजार लिया तो आप संकट बना देते हैं तो फिर क्या करें फिर क्या करें इस प्रकार का बना रहता है तो इस विधि से ये क्रम से हो रहा है तो मानव में ये शरीर रचना ही हमारे को ये इंडिकेट कर रही है कि हम शरीर नहीं है जी अगर उत्तर हो गया तो बोल देना भाई कि उत्तर हो गया हाँ नहीं जिसे इसमें मैं इसको फिर इस तरीके से सोचा जा सकता है कि चैतन्य परमाणु की चाहत साबित नहीं हो पाई उसके संदर्भ में अनुसंधान घटा है जी ताकि चेतन्य परमाणु प्रमाणित हो सके ठीक भाषा को ठीक कर सकते हैं मानव की कामना के अर्थ में में अनुसंधान घटा है चेतन्य परमाणु भी है और शरीर भी है हम्म ठीक है ये कंक्लूजन हो गया ना आपका मैं सहमत हूँ हाँ जी भैया हम्म अभी आ, हमारा ब्रेन क्या इतना डेवलप अभी ब्रेन जो है वो शरीर के जो सामने जो शरीर है और अपना शरीर है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी ले लेता है हाँ। वो उतना तो समझ आ रहा है लेकिन जब वो कौनसाइंस की बात आती है कि एक जीवन है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या इतना डेवलप है कि सामने वाले कौनसाइंस की और मेरे मैं हम दोनों की बात भी उस ब्रेन के थ्रू हो पा रही है सिर्फ बॉडी के लेवल पे ही क्या हुँ? क्योंकि वो तो एक बॉडी का पार्ट है और बॉडी से ज्यादा डेवलप रहता ही है हमारा जीवन तो ये चीज बहुत बढ़िया <laughs> देखिए इसका उत्तर तो हाँ में ही है उसका प्रमाण क्या ये पूछना चाहिए उत्तर तो हा है प्रमाण यही है यदि शरीर रचना के साथ यदि कोई एक मानव उपयोगिता के साथ संपन्न हो गया तो शरीर रचना प्रमाणित हो गई अब फर्दर इस शरीर रचना में ग्रोथ की आवश्यकता नहीं एक आदमी साइकिल चला लिया इसका मतलब साइकिल का डिजाइन और आदमी का स्किल दोनों प्रमाणित हो गया है ना अब अनेक आदमी चला सकते हैं जरूरत है खाली एक्सरसाइज करने की ठीक इसी विधि से ये जो शरीर रचना जितनी विकसित हो सकती थी वो हो गई है हो चुकी है आप इसका इंतजार मत करिए क्यों कैसे कहा जा सकता ये बात एक आदमी यदि इसमें जीवन ज्ञान से संपन्न हो गया है ना ज्ञान संपन्न हो गया और ज्ञान को आचरण में प्रमाणित कर दिया इसका मतलब प्राकृतिक घटना में जो रचना विकास जो होना चाहिए था वो सम्प सम्पन्न हो चुका है अब बाज बती हमारे लिए हम इंतज़ार ये नहीं करेंगे कि हमारे माँ ने हमको बादाम नहीं खिलाया इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है ना अब जाके मम्मी को बोले देख मम्मी खिलाना चाहिए था है ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरी भाषा समझ में आती है है ना ये क्या है ये टेस्ट करें टेस्ट हाथ है ना? दिखता है ना तो शब्द भी समझ में आता है ये हाथ हिल रहा है या डुल रहा है क्या हो रहा है ये हिलना डुलना क्या हो गया आचरण तो भाषा समझ में आती है और आचरण समझ में आता है इसका मतलब आपका ब्रेन टेस्ट हो गया साउंड टेस्ट करते ना जैसे तो ब्रेन टेस्टेड सामान्य स्वस्थ व्यक्ति धरती पे जो आज जिस स्थिति में हम हैं सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में जागृति को पाना जागृति को प्रमाणित करना संभव है प्रमाणित हो चुका है इसलिए संभव है ये भी नहीं है कि एकदम छोटे बच्चे जागृति को प्रमाणित करेंगे जागृति को पाएंगे ये भी नहीं है कि एक आयु के बाद जब शरीर हमारा निर्ढ़ाल होता है तो हम जागृति को प्रमाणित करेंगे ऐसा भी नहीं है तो इसकी एक निश्चित अवधि है है ना 18 से 20 साल तक की अवधि में यदि शिक्षा और परंपरा ठीक बनती है मानव में यह जागृति को पाया जा सकता है 20 साल से 40 साल 50 साल 60 साल जो भी है चालीस साल तक हम जागृति पूर्वक जीकर प्रमाणित करते हैं चालीस साल से साठ साल तक की उम्र हम मान के चल सकते हैं कि यदि स्वस्थ रहे बने रहे तो 40 से 60 के बीच में हम और लोगों को जागृति की प्रेरणा दे सकते हैं उनको जागृति की दिशा दे सकते हैं है ना इतना ही काम होता है 60 के बाद अपना खटिया पकड़ लो भैया है।, है ना और क्या खटिया पकड़ लो मतलब आप जागृति के साथ बहुत ठाट बाट से रहो जागृति को प्रमाणित भी कर दिया और लोग जागृति को पहचान जाए वो भी काम हो गया अब बच गया अपना काम क्या है अब शरीर को स्वस्थ रखा जाए उतना काम किया जाए और उस प्रकार से चीजों को देखा जा सकता है ना अब 80 साल के का, का बोलो, <laughs> बोलो तो ध्वनि ठीक से सुनाई दे रही है, है ना? जो समझा था उसको बताने के लिए भी मशीन काम नहीं कर रही है तो जागृति को जागृति रहते हुए भी जागृति प्रमाणित एक आयुधा की हो सकती है जैसे जागृति का एक मुद्दा है कि श्रम से समृद्धि एक आयु तक ही श्रम से समृद्धि हो सकती है इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर कट गया ऐसा कुछ नहीं होता है <laughs> है। कहां से है वो बता रहा हूं <laughs> है ना नंबर कटता किसी का नहीं पीछे से अगले कड़ी में जुड़ जाओ तो पीछे का सब चिपक जाता है क्या अगली कड़ी में जुड़ना है इस आयु में क्या होना चाहिए इस आयु में ये होना चाहिए कि जो युवा लोग हैं वो कैसे श्रम पूर्वक जी सके उसके लिए प्रेरणा उसके लिए अपना माल ढीला करना जुगाड़ बनाना है ना उसके लिए उसको मोटिवेट करना उसके लिए एक वातावरण बनाकर रखना आई बला जो जितनी आवाज़ आती है वो आप डील कर सकते हो ना दिल्ली में बैठे आप है ना अभी तो बहुत सारे बलाएँ यहाँ से घूमती रहती है तो उन सबको एक शुद्ध वातावरण देना जिसमें कि युवा इस प्रकार से जीने के लिए प्रमाणित हो जाए ये कामना से जुड़ते हो तो सारे युवा आपके साथ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए और प्रौढ़ भी जुड़ गए अब आपकी ताकत बढ़ गई आप प्रौढ़ और युवा भी हो गए आप हाँ जी और उल्टा समझ गए कई सारे उल्टा समझ गए तो आप फावड़ा लेके दौड़े फावड़ा लेके दौड़ने की उम्र नहीं भैया कमर है ना बिगड़ जाएगी तो और उल्टा काम हो जाएगा श्रम समृद्धि के लिए जाने के बजाय सेवा में लग जाएगा तो इसको बहुत आराम से समझने की बात है जो जीवन एक प्राकृतिक घटना है शरीर भी एक प्राकृतिक घटना है समझदारी लेट हो गई इसका मतलब हा हाय करने से नहीं हो रहा है हम समझदारी के साथ जब चलते हैं तो अपनी आयु वर्ग के आधार पर अपनी स्थिति परिस्थिति के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम में कहा हम फिट इन होते हैं उसको पहचान सकते हैं और आगे की कड़ी में जुड़ने पर पीछे की कड़ी अपने आप ही जुड़ जाती है अभी बारहवीं पास हो जाना चाहिए बारहवीं की एग्जाम है हमारी और हम अभी तक प्राइमरी पास नहीं हुए इसमें थोड़ी प्राइमरी पास करना सीधा एग्जाम देना बारहवीं का ओपन एन काम खत्म सीधा ट्वेल्थ के एग्जाम में बैठी है पांचवी छठी आठवीं सब उसमें जुड़ी हुई है अब आप गह थोड़ी दो एकम दो अनार का उसकी कोई जरूरत नहीं हो गया ना वो तो नहीं कर पाए छोड़ दो अगला स्टेशन पकड़ो कौन सा स्टेशन पकड़ो अगले के लिए पीछे सब जुड़ जाता है और पीछे जाना चाहोगे वो होता नहीं है रेणु ऐसा होने वाला नहीं है तो अपनी आयु के साथ अपने समाधान को पहचानना ये भी एक समाधान की बात है और उसके साथ जुड़ने की बात ये ठीक हो गया तो एक निश्चित आयु में एक निश्चित प्रमाण को प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है बड़े में छोटा समाज आता है है ना अगले कड़ी में पिछले स्टेशन से जुड़ जाते हैं ठीक हमको बार बार री व्हील नहीं करना है जैसे ये अनुसंधान हो गया अब हमको थोड़ी अनुसंधान करना है यह अनुभव हो गया अनुभव होगा हमको भी अपने आप हमको अनुभव का इंतजार नहीं करना है अगली कड़ी क्या है अनुभव के साथ विचार को पहचानना और विचार की शिक्षा के साथ आचरण तक पहुंचाना और आचरण को लेकर एक प्रकार से हम सब मिलकर एक आचरण को व्यक्त कर सके ऐसे डिजाइन को पहचानना यह अगली घड़ी है इसके साथ जुड़ते हैं तो वो पीछे का जुड़ा रहता है नहीं तो हर आदमी अहंकार पूर्वक ही ना मैं खुद पहिया बनाऊंगा जरूरत क्या है जरूरत क्या है उस पहिया का उपयोग करके तो पहिया जैसे आप उसके अगली घड़ी में जाते हो तो पीछा सब उसके साथ जुड़ जाता है इमीडिएटली यू गेन इट ठीक और नहीं तो आप वही करते रहिए उत्तर हो होगी भाई ठीक से इसको बढ़िया समझ लीजिए क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं श्रेष्ठता होश में समझ रहे हैं स्वयं में विश्वास होश में से एक प्रश्न आया था कि मानो यहाँ से कैसे हो गया और ये करते करते यहाँ पहुंच गया तो मूल मुद्दा भूलना नहीं चाहिए हाँ जी क्या भूल रहे पूछिए माइक माइक हाँ हाँ जी भाई हाँ इससे जुड़ा हुआ थोड़ी देर पहले आपने जो एक लाइन कही थी उस लाइन पे मैं बहुत देर से फंसा हुआ हूँ फंसा मत मतरो बहुत दिनों के हाँ, हाँ बताओ। तो आपने एक बात कही कि भ्रम की स्थिति में कर्म स्वतंत्रता है लेकिन फल में परतंत्र है जी और जागृति की स्थिति में कर्म में भी हम स्वतंत्र हैं और फल में भी स्वतंत्र है यस तो सेकेंड वाली जो स्थिति है ये कैसे ये थोड़ा सा समझ नहीं आए ये समझ में नहीं आया अच्छी बात है और भी लोगों को समझने की जरूरत इसकी है या नहीं है ठंडी ठंडी आवाज आ रही है अब आपने पूछ लिया तो फिर भी मैं आपसे बात तो करूंगा ही सिंपल सा उत्तर है है ना जागृति क्या चीज हाथ ऐसा किया तो किरण निकल आई ऐसे बैठा तो ओ क्या बोलते ओरा इतना बड़ा हो गया पीछे गोल गोल दिखने लगा आपके अंतर मन को पहचान गए ये सब है नहीं क्या है हमारी कोई चाहत है कोई भी काम करने के पहले हमारा कोई चाहत है कोई भी काम करने के दौरान भी हमारा चाहत है कोई भी काम खत्म हो जाए उसके बाद भी चाहत है। चाहत की निरंतरता है या नहीं है अब जागृति क्या चीज है चाहत को ठीक से समझ पाए चाहत की पूर्ति किस विधि से होती है उसको ठीक से समझ पाए है ना? और चाहत की पूर्ति के कार्यक्रम को ठीक से पहचान पाए ये पूरे समय में क्या हुआ समझते दौरान भी चाहत जिंदा रही तो चाहत जिंदा थी उसके साथ समझना हुआ तो भी चाहत जिंदा रही और समझ भी हुई चाहत धन समझ के साथ कार्यक्रम तक पहुँचे चाहत धन समझ धन कार्यक्रम के साथ हम अपनी भागीदारी तक पहुँचे तो धन धन होता ज़रा चाहत डूबी नहीं है समझ डूबी नहीं कार्यक्रम डूबा नहीं भागीदारी डूबी नहीं और जो फल परिणाम आया वो चाहत के अनुसार आ गया तो भोगने में क्या लग रहा है स्वतंत्रता हम जो चाहते हैं वही फल परिणाम आ जाना ही फल भोगने में स्वतंत्रता है हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं क्योंकि समझे कुछ कुछ रहते हैं तो जो होता है वह हमको स्वीकार नहीं होता उसी को कह रहे हैं फल भोगने में परतंत्रता भोगना हमारे बाध्यता बन जाती है है ना तो जो फल परिणाम आने वाला है वो हमको पहले से पता है कि क्या आने वाला है बल्कि ये उल्टी भाषा होगी सीधी भाषा ये हुई कि जो हम चाहते हैं उसके अनुसार क्या कार्यक्रम होना चाहिए जिससे फल परिणाम तक पहुंच जाए वो उसमें श्योर होना इसी को कहते हैं समाधान तो समाधान पूर्वक चलते हमको एकदम श्योर है आम लगाने से आम ही आता है आम जब आता है तो फल भोगने में स्वतंत्रता ही हुई आम लगा के कद्दू की कल्पना करते रहना आएगा तो आम ही है ना या कद्दू लगा के आम की कल्पना करना आएगा तो कद्दू ही फिर बोलेंगे अब ये झेलो या कद्दू आ गया है तो चाहते नहीं थे अपन है ना तो अपने घर में ऐसे बहुत सारे हो ही रही घटना चाहते कुछ रहे करते कुछ रहे हो कुछ हो ही गए ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट इधर कुछ पूछ सकते हाँ भी मेद है और हाँ। मेधस तो जो है वो साढ़े चार क्रियाओं को जो मेल होता है, उसको है। उसको मेरे ख्याल बोला जाता तो क्या जीव जीव में तो साढ़े चार क्रिया नहीं होती जीवन में मतलब नहीं होती है क्योंकि जीव में उतना समृद्ध मेधस नहीं है साढ़े चार क्रिया में तो जीवन को यह पता चल जाता है कि वो शरीर नहीं है नहीं क्या तो, है ये तो पता नहीं चलता नहीं मेदस जो है साढ़े चार क्रियाओं को कहा गया है या उससे पूर्व कहा गया है ब्रेन ब्रेन ब्रेन सेल में फोड़ के निकालते निकलता ना मलई जैसा उसको कह रहे हैं मेधस अंत है ना साढ़े चार क्रिया जीवन में हाँ। जो शरीर चलाने वाले जीवन है उनमे साढ़े चार क्रिया घटित नहीं हो रही है उनमे सिर्फ दो ही क्रिया हो रही है नहीं जो भ्रमित मानव है उसमें तो सा, उसमें सा, चार हो रही है है है बताया बताया कि भी ये मेदस है, नहीं है साथ साथ। नहीं अरे ना शरीर का भाग ब्रेन जिसको बोलते हो तो ब्रेन से ब्रेन से बना हुआ मेधस वो जीवो में पाया जाता है ठीक ये ठीक है कुछ कन्फ्यूजन तो जो जीव हैं, उनमें भी मेधस्तंत्र है लेकिन इतना विकसित नहीं कि जीवन में साढ़े चार क्रिया घटित हो जाए ऐसे जीवों के साथ अधिकतम दो क्रिया दो क्रिया में उनको पता नहीं चलता है कि वो जीवन है मानव में देखेंगे तो साढ़े चार क्रिया हो घटित होती है उसके लिए वो मेधस्तंत्र योग्य है क्रिया हो जीवन में ही है सस्तित्व में हो तो इसमें मानव का यह पता चलता रहता है कि वो शरीर नहीं है लेकिन क्या है यह पता नहीं चलता उसको बताने के बाद तो बनेगी शिक्षा और व्यवस्था विधि से और शिक्षा और व्यवस्था में अब तक दो ही विचार आए हैं एक ने बता दिया आत्मा एक ने बता दिया कोशिका दोनों विधि से कुछ समझ में न करना क्या आप कोशिका हो तो क्या करूं मैं अब आप आत्मा हो तो क्या करें अधूरा उत्तर हो गया ये गलत उत्तर नहीं है ये उत्तर अधूरा है ठीक है।, है ना ये बात काम करता है है है है ना जी माइक मानव जो जो विकसित जीव से हुँ. और इसमें जो मेधस तंत्र है, वो भी सबसे विकसित होता है तो क्या ये जो मेधस तंत्र के कारण ही ये जो डिफरेंस है जीव अवस्था और मानव के बीच में जो भी डिफरेंस है वो केवल मेधस तंत्र के कारण ही है दो क्रिया है या आपके आवाज ब्रॉडकास्ट हो रही सुन रहे हैं लोग दीदी तो फिर वो जो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता हाँ। है वो भी मेधा स्वतंत्र के कारण है अरे नहीं थोड़ा ज्यादा कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता ये जीवन का वैभव है मतलब मानव का वैभव है खाली जीवन का नहीं है जीवन धन शरीर मानव के रूप में होने पर ये कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है ठीक वो जीवन है वो जीवन अगर जीव के शरीर के साथ काम कर रहा है तो दो क्रिया और हो, हो रही है और दो क्रिया में कल्पना चलता नहीं है कल्पना चलता को बनाकर रखने के लिए मेधस्तंत्र भी मेधस्तंत्र होती जीवन में ही इसको बहुत ठीक ठीक समझ लीजिए आपके ब्रेन में कुछ हो जाए अभी कोई बीमारी हो जाती है कुछ हो जाती है अब कल्पनाशीलता उसमें से छरण चार, होने लगती है या बुढ़ापा हो जाता है तो कुछ ब्रेन कोशिकाएं डेढ़ होने लगती है अब उस प्रकार से वो सोच नहीं पाता कि मेरा घर कहाँ है कई बार तो लोग नाम ही भूल जाते हैं मैं कौन यही पता नहीं चलता है ना तो उस समय वो ब्रेन उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता जितना कि जीवन को रिस्पॉन्स सही है हो रहा है जीवन में ही कल्पनाशीलता जीवन में कर्म स्वतंत्रता जीवन में ठीक है ना लेकिन ये दोनों मिलाकर जीव जीवों के साथ देखेंगे तो कर्म करने में परतंत्र और फल भोगने में भी परतंत्र मानव में देखेंगे तो भ्रमित मानव कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र देखो कितने कड़ी से कड़ी विकास हो रहा है और जागृति को देखेंगे तो कर्म करने में भी स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र इस प्रकार से यह बात बनी हुई तो <coughs> <दिये> <coughs> साढ़े चार क्रिया साढ़े चार क्रिया शरीर को ग्रहण करने से शरीर तदाकार करने से शरीर को जब इसके साथ इसका छोड़ा है इसको तो वो साढ़े चार क्रिया अपने आप ही है ना वापस डिजॉल्व होना शुरू हो गई जैसे ये आवाज़ जाती है तो वहां पर कुछ होता है ना ठीक इसी विधि से ठीक इसी विधि से क्या हो गया वो पीछे रखते बेटा वहाँ कंट्रोल रूम में <coughs> तो क्या समझ में आया कि शरीर का भी एक महत्व है जीवन की अपनी मौलिकता शरीर की अपनी एक वास्तविकता दोनों के योगफल में मानव में कोई क्रिया घटित हो रही है दोनों को ठीक ठीक समझने की जरूरत है सबका सही से मूल्यांकन है ये नहीं अब जीवन हो गया महान तो शरीर एकदम घटिया हो गया ऐसा कुछ नहीं है शरीर महान हो गया जीवन घटिया हो गया ऐसा कुछ नहीं हाँ जी एक माई, माई। आ, जीवन तो जीवन ही है जीवन तो जीवन ही है अगर वो जीव में चला गया और मस्तिष्क विकसित नहीं है तो वो उसको उस तरीके से बता नहीं पाता लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क उतना आ, दिमाग उतना विकसित है करके वो समझ में आता है उसको तो उसको आधाधूरा ही क्यों ऐसा विकसित रखा कि उसको एकदम हल्का हल्का इंडिकेशन मिले ऐसा पूरा ही विकसित कर देता कि हमको पहले चॉइस तब तो आपकी च्वाइस ही खत्म होगी समझदार होने के यू के नॉट एंजॉय चॉइस मानव में चॉइस है भाई विकसित होने का स्वतंत्र होने का मतलब ही है आप चाहो तो भ्रमित रहो और आप चाहो तो जागृत रहो लेकिन यह चॉइस नहीं है कि भ्रमित रह, रह सकते हो यह चॉइस नहीं है कि आप है ना जागृत होकर दुखी रह सकते हो ऐसा कोई चॉइस नहीं है। आप ये बताओ ना यदि आप बाय डिफॉल्ट ही समझदार होते तो आप रोबोट और आप में क्या अंतर होते है? नहीं तो अगर प्रकृति ने हमको बनाया है काय के लिए ये करो हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ अगर स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए तो अब जो हमी है जो भ्रमित है जो हमी उसको नुकसान रहे हैं तो प्रकृति भी इतनी क्यों आ, हाँ, मतलब क्यों उदार है मतलब करी ठीक बात ये प्रकृति का उदारता है चल रहा नहीं प्रकृति का उदारता है कि प्रकृति आपने आपको स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्त की है, है ना एक मिनट जरा हेलो यहां पर जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं कल्पनाओं में खोने के लिए नहीं है हाँ भैया इनका पूरा जान दो हाँ। तो क्या चीज समझ, समझ में आया इसको बहुत अच्छे से समझिए अस्तित्व में स्वतंत्रता अस्तित्व में स्वतंत्रता देखिए कितना मैक्सिमम कोई चीज होता है कि अस्तित्व सअस्तित्व है और उस अस्तित्व में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होनी है दिस इज द हाइट तो को में एक यूनिट का स्वतंत्रता कितना ब्यूटीफुल चीज है ये मैक्सिमम हाइट है है ना इस हाइट के लिए मानव का सब इतना यहां तक पहुंचा है पर ये कहा नहीं हो गया कहां बैक फायर हो गया धरती इसको झेल रही है उसमें ताकत है झेलती जा रही है झेलती जा रही है ठीक है ना तो हमारे को समझ में आने के बाद कायदे से तो आपको सबको मर जाना चाहिए था अभी जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं ना ऑक्सीजन का कंटेंट अभी भी उतना बना कर रखी रही कुछ कुछ करके रख ही रहे हैं। लेकिन हो सकता है इसका भी कोई लिमिट हो है ना तो यह समझ में आया कि धरती उदारता को प्रस्तुत किया स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को लाने के लिए एक उदारता है क्योंकि यहां पर स्वतंत्रता नहीं है तो ये जो पदार्थ में जो जीव जीवन नाम की कोई चीज बनी गठन पूर्णता के आधार पर जीवन परमाणु बना ये स्वतंत्र है परमाणु के स्वरूप में ऐसे परमाणु के स्वरूप में कोई इकाई स्वतंत्र है पहले स्वतंत्रता वहां बनी इसको बोला गठन पूर्णता के धर्म पर स्वतंत्रता बनी दूसरे परमाणुओं से वो मुक्त हो गया उसके दबाव से मुक्त हो गया अब ये जो स्वतंत्रता है ये परिभाषित होनी है व्याख्यात होनी है तो मानव नाम की चीज बनी उधर से जड़ परमाणु में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है एक कृति यहां भी बैठी है सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं पता नहीं कहा सर्वश्रेष्ठ होने के लिए तो जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो और इधर से जीवन परमाणु मिलकर है ना एक मानव नाम की चीज बनी और ये स्वतंत्रता प्रमाणित होनी है ठीक उसको जब तक स्वतंत्रता प्रमाणित नहीं हो तब तक धरती उदारता को प्रस्तुत कर रही है इसीलिए कल भी कहा सुबह भी कहा कि हमारा सारा ना समझी का कीमत धरती चुकाता है इसका उदारता देखो कितना बड़ा उदारता है हमको समझ में आता है उसका गलती नहीं करेंगे अंदर भी ऐसी उदारता आएगी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आई जाएगी जाएगी समझने से अभी आ जाती कितनी देर लगती है मानव कल्पनाशील है तदाकार करता है भेष के साथ तदाकार करता है भेष जैसा लगने लगता है वास्तविकता से तदाकार करता है वास्तविकता जैसा लगने लगता है सिंपल सी चीज़ है क्योंकि वास्तविकता की निरंतरता है हमारे तदाकार करने की निरंतरता होती है उसी का नाम साक्षात्कार होता है हमको समझ में आया लगता है हम समझने की वस्तु निरंतर है तो हमारी समझ निरंतर है इस प्रकार से अगर हमको समझ में आया कि उदारता एक मूल मुद्दा है विकास के लिए तो हमारे अंदर उदारता आता ही है और उदारता आता है तो कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे परिवार बनेगा या बनेगा बिना उदारता के कोई परिवार बनता नहीं है तो उदारता अपने आप में एक प्रकार की क्या हो गई उपयोगिता नोट करते जाना भाई विकट चला गया अभी तो अब ये सब उपयोगिताएं ही है ममता या उदारता हमारा ये भी एक प्रकार का उपयोगिता है इन सब उपयोगिताओं का हम अध्ययन करते जा रहे हैं है ना सिंपल सी बात तो प्रकृति गलती क्या आपको पैदा करके प्रश्न तो ये था इनका नहीं। गलती नहीं किया है है ना आप में स्वतंत्रता की पूरी कामना है है या नहीं है अभी भी कितना भी कुछ भी हो गया क्या करते आप मुझे पता नहीं जो कुछ भी ऊंचा नीचा करने के बाद भी आज भी आपके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक जीने की कामना है या नहीं है गलती तो नहीं हुआ ना अब यही है कि आपको शिक्षा नहीं मिला व्यवस्था नहीं मिला अवसर नहीं मिला तो वो दबी के दबी रह गया समझ में के बाद आप उसको करते हो तो आप गलती नहीं हो ये प्रमाणित करते हो हर एक मानो अपनी उपयोगिता का मतलब क्या निकला मैं गलती नहीं हूं मेरी जो उपयोगिता है उसको प्रमाणित करना चाहता है उससे सुखी होता है नहीं तो भ्रमित आदमी को लगता है मैं गलती हूं उससे दुखी रहता है तो हमें से हर एक आदमी अपनी उपयोगिता को पहचान कर वो गलत वाली कैटेगरी में निकल के है िटी के लाइबिलिटी की कैटेगरी में, में से निकल के कैटेगरी में आ सकता है कहा गलती हो रही है इसमें बताइए कुछ भी दिक्कत नहीं।, नहीं आए अब तक इसीलिए नहीं आए कि पता ही नहीं चला तो अब तक जो गलती की आपने वो तो सारा क्लीन चिट होगा एक बार में ही ना आपके परिवार में था ये ना आपके समाज में था ना आपके टीचर को पता था ना आपके बॉस को पता ना आपके सबेंट को पता किसी को पता नहीं है इसलिए आपको नहीं पता इसलिए You are नो no गिल्टी <laughs> लेकिन अब <laughs> <laughs> रेणु दीदी आप तो गिल्टी में आए गए आप है ना दीदी से बिल्कुल एकदम इस बात चुपचाप ही है ना <laughs> हाँ एक मिनट उनको पूरा कर ले हाँ. तो जैसे लास्ट शिविर में मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि गिल्ट में तो मानव को रहना ही पड़ेगा क्योंकि जिस धरती जो प्रकृति इतनी उदारता में है हम उसको तो एक्सप्लॉयट तो एक तरीके से जाने अनजाने में तो कर ही रहे हैं और करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जीना भी है बस यही हो गया ना पड़ेगा क्यों पड़ेगा पड़ेगा मतलब समझ में नहीं आया नहीं? है ना अगर जैसे हम बोलते हैं कि भाई जी होते निकले इसमें ना ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें एक अजम्पन हमारे बीच में आ गया आपने ले रखा है कि समझने के बाद भी गलती हो गई होगा क्योंकि आपने एक मान रखा ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन पीरियड क्या चीज है पांच संवेदना है ना डूबे रहने के लिए जो अभ्यास हो गया उसको बनाए रखना चाहते हैं। चाहते नहीं है वो दिखता है तो ट्रांजिशन पीरियड नाम की कोई चीज नहीं है मानव में हजार साल तक लाख साल तक एक आदमी को सो साल की उम्र तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो वैसा रहता है जिस दिन समझ में आई दिन तो बहुत बड़ी चीज है महाराज जिस दिन समझ में जिस क्षण में समझ में आ गए अगले क्षण वो आदमी वो नहीं है बजाओ ताली। सिखाना पड़ेगा मेरे को नहीं चाहिए बाजू वाले की नींद खुलना चाहिए क्या हो गया मैं क्या मिस कर <laughs> <laughs> अच्छा इधर से हा ठीक कोई बात नहीं इसमें मेरा ये था कि जो पूरकता की बात करते हैं हाँ, प्योगिता और पूरकता जी तो हम तो उपयोगी आपस में आरो में होते हैं क्योंकि हम तो प्रकृति को दे नहीं सकते ना तो पूरकता तो वहां से बनती नहीं है अरे ऐसा नहीं महाराज <laughs> देखो ऐसा नहीं है पूरा विज्ञान कह रहा है कि धरती की एक उम्र है एक एंट्रोपी है कोई भी ग्रह बनता है वो किसी फोर्सेस के कारण बनता है और कोई समय जाकर वो फोर्सेस में क्षरण होता है और ये जिस प्रकार से जुड़ा कार्बन लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ाया होगा ना तो उसमें यह निकल गया था जिस प्रकार जुड़ा एक दिन इसकी एक, एक प्रकार से हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम उपयोगी हो जाते हैं इस धरती को भी देने की ताकत मानव में जाता है उसको आगे हम अध्ययन करेंगे <laughs> क्या अध्ययन करते हैं मानव में जिसको हम मध्यस्थ गुण कहते हैं है ना ये जड़ परमाणु से मिलकर धरती बनी है चैतन्य परमाणु का एक वैभव है जिसको मध्यस्थ गुण कहते हैं उस गुण उस गुण के लिए ये विकास हुआ है धरती बनी रहे इसके लिए विकास हुआ है इस धरती पर पहचानते हैं और जागृति को जीने की परंपरा बनाते हैं प्रभाव जो धरती पर पड़ने लगेगा है ना मानव का प्रभाव धरती पर पड़ा जागृत मानव का धरती भी खिल उठती है उसका मतलब यह हुआ कि वहां पर सम विषम जो गुण है जो एंट्रॉपी है एंट्रोपी का लॉस होना धरती पे कम हो जाता है इसको आगे अध्ययन शिविर में आओगे तो बहुत अच्छे से समझते हैं ये तो अपने लिए धरती अपने में ही विकसित होकर एक स्वतंत्रता की इकाई को व्यक्त किया परमाणु के अध्ययन में बहुत ठीक से समझ में आता है कि जड़ परमाणु में क्या काम हो रहा है चैतन्य में क्या काम होता है चैतन्य विकसित होने का मतलब ये है कि जड़ को नियंत्रित रख सकता है तो मानव का जो जागृति है ये पूरी व्यवस्था को समझने के बाद जिस प्रकार से जीने का परंपरा निकलता है उसमें एंट्रोपी जीरो हो जाता है और धरती फिर अनंत काल के लिए है ये धरती हमेशा ऐसी ही बनी रह सकती है, फ्लरिश रह सकती है, ये इसको देने की बात है महाराज वहां तक स्कोप है और नहीं तो गिल्ट में जीने के लिए हम बाध्य है।, तो है ना एक तरीके से जब तक हम जागृत नहीं होते तो गिल्ट में ही जी रहे ठीक बात लेकिन जब तक कोई जागृत व्यक्ति मिलता नहीं है तब तक वो गिल्ट से दूर होने का कोई रास्ता निकलता नहीं है जागृति की बात सुनना एक बात है जागृति को समझना दूसरी बात है बात सुनना भी अनिवार्य है <coughs> बात सुनकर समझने के लिए जागृत मानव का अध्ययन होता है जागृत मानव के साथ ही बैठकर के होता है तभी जाकर ये गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं ऐसा नहीं कि आगे जाके जागृति की बात गिल्ट होगा ऐसा नहीं खत्म होगा ऐसा नहीं है अगर हमको जागृत मानव मिल जाए समझ में आ जाए हम पहचान कर पाए अपने श्रेष्ठ व्यक्ति को उस दिन के बाद गिल्टी खत्म हो गया क्योंकि अपने को काम मिल गया काम पे लगने के बाद कोई गिल्ट विल्ट नहीं है ठीक है ना जब समझ में आएगा तब आएगा लेकिन अभी से काम शुरू हो गया गिल्ट से मुक्त हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहे, रहे थोड़े ना पूरे जागृत हो गए ये भी नहीं कि उनमें कोई गिल्ट है आप मिल के, कर के बात करके देखिए ऐसा करके बात करते हैं ज्यादा ही जरा बढ़ के बोल रहे हैं थोड़ा सा क्या कर लिए इतना सारा बोलते रहते गिल्ट नहीं है तो बोलते रहते क्योंकि दिख रहा है कि ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं है ना तो बढ़ना तो क्रम से होने वाला है लेकिन उनमें भी हर एक मुद्दे पर जो हमारी समझ बन गई अब वो पीछे लौटने का कार्यक्रम नहीं है हम अभी कुछ घंटे उपयोगिता की बात कर रहे हैं धीरे धीरे -धीर हमारे अंदर उपयोगिता के बारे में जितना समझ में गया वो रिवर्स गेयर लगने वाला है लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उपयोगिता को जी लिए अभी स्टार्ट हो गया लेकिन उसमें भी टुकड़ा करेंगे तो हर एक स्टेप अपने हमें कंप्लीट है हुआ या नहीं हुआ वाली विधि से हो गया तो अगला स्टेप पे चले जाते हुआ तो मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इसी क्रम में नहीं हुआ तो क्या हुआ तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है है ना दोनों तो आपके जेब में रखा रखे हुआ ठीक रिस्क में तो रिस्क में तो आप हो इधर रिस्क है ही नहीं कुछ रिस्क में आप अभी जी रहे हो तो कुछ भी खोने को नहीं है क्या खो रहे आप बात का विचार वापिस रखा, वापिस काम शुरू कर देना बात का विचार रखा ही तो इसमें जैसे-जैसे आपने बोला जागृत की बात की तो एक एज के बाद ही हो सकता है कि आप आ, मतलब एक सत्तर से साल वालों को अभी जागृत करना एक तरीके से काफी मुश्किल है तो जो टाइम पीरियड तो निकलता जाएगा ना देखो, अपने लिए बात करो नहीं तो दूसरे के लिए बात नहीं करी तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ की क्या पता मुझे ही टाइम लग जाए और मैं जागृत ना हो पाऊँ ठीक बात है तो बहुत अच्छा है जो कर रहे वो करते रहो तो मतलब संवेदना में अगर कोई जीता है तो अभी, अभी गलत है ठीक है तो मानते रहो बड़े में छोटा समाता है हम यहां खड़े तो खाना खा के खड़े होंगे तो बिना खाना खाए उपवास ही कर रहे होंगे ठीक है हमारा ड्रॉइंग रूम देखो कितना अच्छा है ड्रॉइंग रूम तो है हमारा ड्राइंग रूम में क्या करते हैं लोग गपशप भी करते हैं हिंदुस्तान ने क्या करा पाकिस्तान अपने में ये बात नहीं कर रहे है अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए यूज करना एक बात संवेदना में पड़े रहने को अपनी उपयोगिता मानना दूसरी बात जो आपको ठीक लगता है वो करो चॉइस आपका है क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं आपको चॉइस देने का प्रकृति प्रदत्त च्वाइस है लेकिन एक वो लगा हुआ है एक रूल लगाई हुआ है कर्म करने में स्वतंत्र फल भोगने में स्वतंत्र उसको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो है नहीं है ना हमारे हमारे किसी की हिसियत नहीं है तो इतना ही है ये समझ में आ जाए तो ये समझ में आ जाए कि इस राह पे चलने में रिस्क क्या है अब कहीं तो देखो दीदी <laughs> तो इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि जितनी अधिकतम रिस्क में हम जी रहे हैं अधिकतम रिस्क में हम जी रहे हैं उससे ज्यादा रिस्क क्या हो सकती है है ना रिस्क नहीं है भैया घर में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है क्या रिस्क है ऑफिस में आप छुट्टी ले लेते हो दिन लोग खुश होते हैं ना घर से कहीं जब दूर चले जाते तो, तो बीबी प्रसन्न हो जाती है माता पिता दोनों दो आते तो बच्चे प्रसन्न रहते हैं तो क्या रेस्क है आप बताओ और आपने जो कुछ कमाया उस पर दूसरे की निगाह रखी हुई है अभी भी नहीं रखी हुई रखी हुई ना निगाह तो कि हाँ कुछ कमा कर रखा है इसने हो सकता है वो बाजू वाले का बेटा हो? हो सकता है आपका बेटा हो निगाह में तो रखी ही है और इधर से एनवायरमेंट तो जो हजार हो तो आप देख तो ही रहे हो उसमें तो लोग कह ही रहे हैं कि आप साल पचास साल कितने साल चलेगी कि धरती पता नहीं है ना तो उधर भी है और दुर्घटना तो चारों तरफ मुंह बना के खड़ी हुई है रोड एक्सीडेंट हो ही रहे है ना हमारा भी क्या गारंटी कि वापिस घर ठीक से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे है ना। तो चारों तरफ भी रिस्क है अभी इस इतने रिस्क के जाल में से समाधान क्या चीज है है ना एक उसमें से भी निकलने का व्यवस्था है इसमें कोई रिस्क नहीं है अध्ययन करना मानव को समझना परिवार को समझना अस्तित्व को समझना में कोई रिस्क नहीं है बिना समझे जीना महाक है महाराज ठीक है ना बात ठीक से समझ है? हाँ जी। so, तो भैया एक बहुत अच्छा हुआ इस डिस्कशन के दौरान, जो मुझे जो स्वतंत्रता की बात बोली उससे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चीज दे दी है जो मैं सोच रहा था मैं बहुत छोटी चीज सोच रहा था डिमांड कर रहा था प्रकृति से बट वट गिवन मी एज लाइफ इज अमेजिंग थिंग Amazing thing, so, मेरा प्रश्न हट गया वो, मेरा वो। <laughs> बहुत बढ़िया। और एक दूसरा सवाल बन रहा है जिसे भी आपने तो, तो कुड का, का तो रियलाइज कि जीवन है तो ये जीवन आप इस जीव में भी जा सकता है बिल्कुल भ्रमित मानव में भैंस हूँ सिंह लगते हैं जीवन में वो ताकत है कल्पनाशीलता है जिस भी चीज के साथ अदाकार करता है वैसा काम करने लगता है यदि ये, ये पूरी शरीर यात्रा को आप शरीर ही मानते हो और है ना संवेदना कोई जिंदगी मानते हो और शेर की जिंदगी अच्छी जिंदगी अगर ये सब मान्यता है पंख होता तो उड़ाती रहे ये मान्यता है ऐसे हम जी रहे हैं अगर तो आप तो अभी शरीर के साथ भी वैसे ही जी रहे हो तो शरीर बदल जाने से क्या फर्क पड़ेगा क्या क्या लॉस हो गया उसमें भी नुकसान कुछ नहीं हो रहा है एक एक शरीर के साथ लोअर वैल्यू में जी रहे हैं ठीक है ना तो जीते रहो तो लोअर वैल्यू के शरीर मिल जाए तो क्या नुकसान क्या हो गया हा गलती तो आपकी है ही नहीं महाराज यह पूरा कार्यक्रम कितना सुंदर पूरी मानव जाति को गिल्ट से मुक्त कर दिया बहुत जोरदार बात है कि नहीं क्या कभी ये दोनों दृश्य मतलब आपकी शरीर की उत्पत्ति ही पुराने पाप कर्मों के फल से हो रही है मिल जाता। है ना तो पैदा होने ही आपकी गलती के कारण है विज्ञान पहले से बोला बाय मिस्टेक पैदा हो गया विज्ञान बोला बाय मिस्टेक ठीक चाहते कुछ रहे करते कुछ रहे और कुछ और गया अब ये समझ में आ जाए क्या समझ में आ गया कि मानव मानव को क्लीन चिट मिल गया और पूरी शिक्षण परंपरा में क्या कमी वो हमको दिख गया अब इसके आगे क्लीन चीट फिर लेना चाहो तो आपकी मर्जी फिर क्या वाकई में आप अपने आपको क्लीन चीट दे पाओगे अब इसके बाद सच्चा कार्यक्रम शुरू होता है आपके पास उत्तर आ गया और आपको लग भी रहा है कि उत्तर सही है तभी तो यहाँ पांच, पांच पांच पांच शिविर कर लिए छे छे कर लिए फिर आए तो आपको लग भी रहेगी बात सही है आपको कोई समझ में आ रहा तभी आए हो अब इसमें अब इसमें कोई वो बचता नहीं है अब हम अपने में कितना ईमानदार है उ, देखने की बात है है ना अब अब प्रश्न आता है आपकी ईमानदारी पे इसके पहले ईमानदारी का क्या प्रश्न था ऐसा करके कोई आपके कोई दबाव नहीं है लेकिन दबाव अपने आप बनने वाला है अपने आप बनने वाला है इसलिए मैं तो बहुत पहले से लोगों को सावधान करता हूं देखो भाई मनोरंजन नहीं है अगर भैया ठीक से विचार को बदलने का काम हम करने वाले हैं या पूरा करने वाले हैं तो हमारा सब कुछ बदलने वाला है तैयारी हो तो चलो ना, क्योंकि ये कार्यक्रम मनोरंजन नहीं है कि बीच में फिर अपना साल में दो शिविर कर आए और थोड़ा रिफ्रेश हो गया जैसे पेट साफ करके आते ना लोग ने जाके ये पेट सफाई प्रोग्राम नहीं फिर आके खाओ पियो मजे करो वो नहीं है इसमें ऐसा होता नहीं है है ना होता नहीं इसमें हाँ ये एनिमा का प्रोग्राम नहीं तब क्या निकल गया निकल गया है कि अगर हमको ये बात ठीक लग रही और आपको ठीक लगती है आप उसको ठीक से अध्ययन करेंगे पहचानेंगे आपको ठीक लगती है इसलिए तो आप छोड़ नहीं पाए ये रेणु दीदी फिर से आ गई मैं तो बुलाया नहीं है ना आ आगे भैया कुछ तो ठीक लगता है उसको छोड़ नहीं पा रही अरे जिस चीज को ठीक लगने के बाद छोड़ नहीं पा रहा थोड़ा लो उसको थोड़ा अपने तरफ से भी तो एफर्ट मारो ये ईमानदारी की बात बनी अगर इस ईमानदारी के साथ हम प्रस्तुत होते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमको दोबारा गिल्ट में कोई जाना पड़े है ना? सारे हाँ कॉन्टेक्सट है लेकिन बाद में बताना चाहूँ तो बाद में बता देना बट बत मैं आपको हाँ। दे अभी जैसे दो चीजें होती है या तो हम लोगो को कुछ हम कुछ चाहते है और लेकिन हमें वो डेफिनेशन नहीं है या मैं अपनी पर्सनली बात कर रू काफी सारी डेफिनेशन जो है वो पहले से ही है चीजों की कि धर्म क्या होता है सत्य क्या होता है न्याय क्या होता है अब उसमें अब मैं कुछ समझने जाता हूँ और नई डेफिनेशन आती है तो उसमें प्रॉब्लम यह आती है कि वो पहले ओमिशन uh, वाला उसके करनी वैसा हो रहा है फिर कोई डेफिनेशन बन गई एक में पर डेफिनेशन किसी ने दी और फिर मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ठीक बात देखिये ये तो होता ही है ये साथ रहता तो ही अब देखिये इसमें पूरे प्रक्रिया क्या है उसको ठीक से समझेंगे आप आज ही आज ही पहुंचे हैं तो कल हमने इस पर बात की थी कि हमारे अंदर चाहत जो है वो मौलिक है प्राकृतिक है ये चाहत मैनिफेस्ट हो रही है दीदी ने अभी बात किया था इससे जुड़ा कुछ कहना है आपको मैं पूरा कर लेता हूं तो चाहत ये बालक में भी है पैदा होने के से पहले भी है पैदा होने के समय भी है बाद में भी है इसमें भी है अब ये चाहत के अर्थ में अभी उसकी कोई भाषा नहीं बन रही उसके पास इसका मैनिफेस्टेशन होना है तो जो इस परंपरा से जो भाषा मिलता है उसके योगफल में यह बालक इस चाहत को एक नामकरण करेगा है ना भाषा परंपरा सारी वो चाहत का नामकरण हुआ ठीक फिर एक अब इसको जब प्रोग्राम में ले जाना पड़ेगा तो समझने के बाद बनेगी तो समझने के मूल में गए तो पुनः वही होता है कि अस्तित्व को मानव जाति ने मानव को किस प्रकार से अध्ययन किया वो एक प्रकार का विचार बनता है और उस विचार निष्कर्ष के रूप में बनता है उससे हम चांद पूर्ति का कोई कार्यक्रम बनाते हैं ठीक है ना ये बात अभी तक हमने जो कुछ भी चांद पूर्ति के का कार्यक्रम बनाया कि नहीं बनाए बनाए हैं वो चांद पूर्ति के का कार्यक्रम में सफल होने के बाद भी हमारी मौलिक चाहना पूरी नहीं हुई दिस इज द फर्स्ट स्टेप यहां से आप चल सकते हो यह पहली स्टेप बनी तो ये इंडिकेशन है और तमाम वो चीजें जो अभी कार्यक्रम में आई हैं लेकिन कार्यक्रम में गई नहीं है करने नहीं लगे हम लोग उनको हमारे से अधिक लोग भी कर ही रहे थे उनका भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं सो देट वी कैन सेव आवर टाइम है ना ये नहीं होता कि सब भूल जाओ ये सब ऐसा कोई होता नहीं देर इज अथिंग टू स्टार्ट विथ जीरो इट नेवर है उसको ठीक से समझ सकते हैं है ना तो ये अनिंग जैसी जो बात है ना ये हमारी बात ये कभी नहीं होता है है ना आप पूरी जागृति को पाने के बावजूद भी भ्रमित मतलब नाम की कोई चीज नहीं है भाषा में आया कि पुराने को द, न, डिलीट करके नया इंस्टॉल करना सभी लोग ये बात करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना तो जो कुछ भी आपके पास है जहां पर भी आप हो वहां से जो भी कार्यक्रम हमने बनाए हैं वो कार्यक्रम से जो भी फल परिणाम आए हैं वो चाहत को पूरा कर पाए हाँ या ना तय करो नहीं कर पाए तो आगे आप तैयार हो गए तुरंत अग्रि, अग्रिम अग्रिम चीजों के लिए अब क्या बन गया आपकी चाहत को सही भाषा तो आपने दे रखी है अभी बाबा जी ये काम किएगी कि भाषा को छड़े नहीं जो आपने भाषा दे रखी है वो ठीक है उस भाषा का परिभाषा बदल दी तो उस भाषा का परिभाषा अपने पास आ गया जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन यह परिभाषा सिर्फ भाषा नहीं है पुनः इसको ठीक से समझने के लिए इस परिभाषा के साथ एक आचरण होता है तो भाषा और परिभाषा कहां चली गई आचरण दोनों को मिलाकर देखने के बाद अपने लिए सरल हो गया दोनों को मिलाकर नहीं देख पा रहे अपने लिए कठिन हो गया तो आप जहां पहुंच गए उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं हमारे इतना सारा गया कोई कोई चीज नहीं है आपको पता चल जाए कि जो सामान आपके पास है वो कूड़ा है अगले क्षण आपके पास नहीं है अगले क्षण ठीक तो ये ये खूबसूरती है मानव कल्पनाशील है ना अब नई चीजों के साथ अपन जुड़ गए पूरे पूरे अर्थ के साथ जुड़ गए ठीक है हाँ एक मिनट दीदी कुछ कर ही मैं थोड़ा वापस जाऊंगी जो आपने बोला था ट्रांजेक्शन चालू है चालू है थोड़ा पास में बोले ट्रांजेक्शन पीरियड जो आपने बोला कि लाइसेंस है इग्नोरेंस की तरफ वहाँ मैं थोड़ा समझी नहीं आ, मैं अभी यहाँ आई हूँ समझने के लिए आ, मैं वापस जाऊंगी असेस करूंगी इंटेंट मेरी यही है कि मैं इसको समझूँ और आगे बढ़ूँ कभी कभी अटकूँगी तो वापस आऊंगी फिर पूछूंगी ठीक है पर मेरी इंटेंट समझने की है टूल्स मैं आपसे ले रही हूं जी। तो ये भी तो एक ट्रांजिशन पीरियड ही है तो ये इग्नोरेंस इसको क्यों बोलेंगे हम ये बहुत बढ़िया है। ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि सही करते करते करते सही होता है जब तक हम गलती करते रहते हैं ऐसा एक भाषा बना हुआ है वास्तविकता ऐसा नहीं होता है वास्तविकता में ये होता है या तो सही होता है या गलत होता है एक ये सिद्धांत को समझते हैं मानव में क्या प्रक्रिया है एक ही दिन में थोड़ी सब समझ में आता है लेकिन हर एक बात जो समझ में आती है वो अपने में यदि पूरी समझ में आती है है ना आई तो आई नहीं आई तो नहीं आई वो अपने आप में पूरी देती लेकिन ये सब एक एक करके जो हम समझ रहे हैं यह समझना कहीं जाकर पूरा होने की बात है तभी जाकर वह आचरण में व्यक्त होगा कंडक्ट में उसको प्रमाणित करने के लिए कोई एक बात से नहीं हो सकता जैसे वो उपयोगिता की बात हुई एक भाई सब सही करें कि एक ही लाइन में हमको उपयोगिता समझा दो ताकि हम व्यक्त कर लें उसको जीने में अभी उपयोगिता विस्तार से समझना पड़ता है तो अब समझने का कार्यक्रम एक साथ तो होता नहीं है, है ना तो अब बात होगी कड़ी से कड़ी जुड़ के होगा समझना एक एक करके होगा हर एक बात जो समझ में आ रही है वो अपने में पूरी होते हुए भी आप में पूरी तब होगी उसका प्रमाण तब बनेगा जब आप आचरण में ले जाओगे जिस दिन समझ में आ गया पूरा उस दिन उसके बाद गलती नहीं है तो अगर ट्रांजिशन को आप यह बोल रहे हो कि मैं भी समझने की प्रक्रिया में हूं तो मैं उससे सहमत हूं अगर आप ऐसा भाषा देते हो तो है ना उस समय एक्चुअली ट्रांजिशन नहीं हो रहा है।, है ना हम क्या कर रहे हैं अभी समझने का काम कर रहे हैं जिंदगी यथावत वैसी ही चल रही है इसमें कुछ बहुत क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं आया है ना जैसे आप एक शब्द सुनकर चले गए विश्वास क्या है तो उसको उसके आधार पर विश्वासपुर जीना बनने वाला नहीं है लेकिन समझना तो पहले एक बार विश्वास को ही है फिर किसी को फिर किसी को जब ये मिलकर जुड़कर एक जिंदगी बनता है तब जाकर ये जीने में प्रकट होता है तब तक अगर हम बहुत समीक्षा करेंगे तब तक गलतियां बनी हुई है, है ना पूर्ण समझ में आ जाने के बाद गलती नहीं है ठीक है यह बात तो या तो सही है या गलत है क्या दो ऑप्शन है अपने पास अब गलत को हटा देता हूं तो या फिर सही को फिर ठीक कर दूं कि पूर्ण है और या अपूर्ण है अब एक थोड़ा सा बात बताते हैं कि जिंदगी है, मान लीजिए कोई चीज है विच कॉन्स्टिट्यूट समथिंग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अनुभव है विचार है व्यवहार है कार्य है एक मानो की जिंदगी व्यक्ति है परिवार है समाज है राष्ट्र अंतरराष्ट्र है शिक्षा है संस्कृति है सभ्यता है इस बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके है ना इन सबसे मिला के जिंदगी बनती है अभी समझने के क्रम में अध्ययन के क्रम में कोई एक बात पकड़ में आई वो एक भी अधूरे में पकड़ में नहीं आ रही उसको समझने के लिए पुनः क्योंकि पूरे को समझ कर वो एक समझ में आ रही तो इस विधि से जब चल रहा है तब जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक ये अपूर्णी है ना जिस दिन पूरा हो गया उस दिन उसको बोला समाधान हो गया उस दिन के बाद कोई गलती नहीं है इसको बोला जागृत हो गया इसमें कोई गलती नहीं है ठीक तो इस प्रकार से अब लेकिन ये आया कि मैंने ट्रांजिशन पीरियड नाम से अगर लाइसेंस ले लिया का मतलब क्या हुआ ये निकल के आया कि मैं गलती करने के लिए स्वतंत्र हो गया अभी हमको ये समझ में आ गया कि गलती तो मेरे से हो रही लेकिन गलती करना मैं चाहता नहीं हूँ तो मैं उसके प्रति भी अभी अवेयर हो गया हूं कि देखो क्योंकि अभी हम आगे अध्ययन की प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो उसमें अनुकरण का मॉडल आता है अनुकरण करने जाते हैं तो गलतियाँ नहीं करते हैं जिस जैसा बताया गया वैसे चलते हैं है ना तो एक एंट्री में जगह है और अनुकरण नहीं शुरुआत तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं ये बात समझ में आई मान लीजिए सो सिद्धांत मिलके पूरी जिंदगी है और आपको एक एक करके समझना पड़ेगा तो एक समझ गए तो निन्यानु तो नहीं समझे ना और निन्यानु समझ गए तो भी एक नहीं समझे तो भी पूरा नहीं है ठीक इसका मतलब कुछ हुआ नहीं ऐसा नहीं है कुछ हुआ ही है जैसे दीदी अपनी दीदी से अध्ययन कर रही तो कुछ हुआ ही है वो हमारे साथ पीछे भाई बैठे और भी तमाम लोग हैं तो कुछ तो हो ही रहा है लेकिन उस मुकाम पे नहीं आए जहां से कि हम अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर पाए आचरण में व्यक्त कर पाए तब तक ये बना हुआ है तब तक मेरे में एक स्वीकृति बनी रही ये ट्रांजिशन है ये नहीं है अगर अनुकरण एक ले आते हैं तो ट्रांजिशन खत्म हो गया जैसे मैं डांस सीख रहा हूं तो एक डांसर के साथ में अनुकरण करता हूँ उस समय मैं गलती करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। उसका अनुकरण करता हूँ गलतियां होती रहें कोई दिक्कत नहीं है अब ट्रांजिशन पीरियड ये नहीं है कि मैं गलती करता ट्रांजिशन पीरियड हुआ, अगर सच में बोलेंगे, तो मैं उसका अनुकरण कर ये ट्रांजिशन है वही तो, तो दिक्कत है दीदी हाँ हाँ <laughs> आप उस पे इतना बिल्कुल जिम्मेदारी तो सब मेरी है <laughs> देखो ना छोटी सी बात करते हैं छोटी सी बात आपको तैरना है मान लीजिए उपयोगिता भी तैरना है मानोगी है ना अब तैरना है अब क्या करोगे आप अब अब बिना किसी अनुकरण के गुजो पानी में सीखो अब वो अनुसंधान हो गया अब वो अनुसंधान लाखों लोग लगने के बाद किसको सफल हुआ किसको नहीं हुआ कितने डूब गए ठीक एक वो विधि तो उससे सरल विधि है एक आदमी तैर रहा है ठीक और दूसरे को तैर रहा है दोनों के बीच में संबंध बन गया अब तैरना जो सीखा हुआ है वो बता रहा है देखो इसमें कोई बात नहीं ऐसे ऐसे ऐसे आपको अनुकरण करना है आपको ये ये बताया जा रहा है वो आपको करना है अनुकरण करना है कोई गुलामी नहीं है अनुकरण करना मतलब एक गाइडलाइन को पहचानना ताकि वो जो भी वो कर रहा है जैसा वो जी रहा है वैसा हम भी जी सकें और उसके गाइडलाइन में उसके मार्गदर्शन में काम करोगे वो तैरने वाला साथ में खड़ा रहेगा तभी तो तैरोगे पानी के अंदर वो बोलेगा तुम करते रहने मैं जा रहा हूँ काम है मेरे को तो बोले रहेंदे तो अगर वो बॉन्डिंग नहीं है, वो संबंध की पहचान नहीं हुई दोनों में दायित्व करते के हुए पहचान नहीं हुई और आपको सब कुछ होने के बाद भी तो उसको भरोसा नहीं है कि उसको तैरना आता भी कि नहीं आता है और आता है तो अपने आप को बचाना आता है कि दूसरों को बचाना आता है कि नहीं आता है तमाम सारे प्रश्न आपके हैं और अभी बुढ़ा हो गया है तो वो बात रही कि नहीं रही और इसका भी ध्यान कहाँ है ये इसे तो नहीं बोल के भूल जाए ये सब डाउट है आपको उसके ऊपर वो आदमी के ऊपर डाउट है आपको जिस दिन आपको डाउट खत्म होता है वो बोलता कूद जाए यार मैं बताता हूँ ऐसे तैरना तो आप एक घंटे में सीख जाते हैं कई सारे लोग सीख जाते हैं जोरदार बजाओ मारा जोर से बजाओ कुछ थोड़ा खुल के बजा दे रहा जो भी काम अभी ये फॉलोअरशिप नहीं है ये एजुकेशन है ना तो एजुकेशन में कोई फॉलो करना एक वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है किसका फॉलो करना है जो पहले से तैरना जानता हो और डूबे हुए आदमी का अनुकरण करके कहा जाएंगे तो इसीलिए पहले ही देखो कितना अच्छा है जो कुछ यहां कहा जा रहा है उसके का उसका एक आचरण का स्वरूप क्या बनता है ये खूंटी पहले गाड़ लो तो अपना भाषा और आचरण दोनों खूंटी गाड़ने के बाद अब अब अपनी जागृति शुरू हो गई कौन से आदमी के बात सुनी जाए कितनी सुनी जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमको समझ में आता है।, है ना इस प्रकार से अनुकरण की बात है इस पर और विस्तार से हम लोग बात करेंगे कई सारे लोग कई सारे लोगों का अनुकरण करना चाहते हैं ना मतलब वो कई सारे गुरु हैं उनकी जिंदगी में गुरु की महिमा है भैया अब जिसके पास कई सारे गुरु है मतलब वो आदमी कौन है वो गुरु घंटाल है क्योंकि <laughs> हर गुरु की समीक्षा करता है इससे ये सीखूंगा इससे ये सीखूंगा मतलब उसके ऊपर चला गया अब वो अनुग्रह थोड़ी करेगा गुरु उसका अनुग्रह करेगा भैया ऐसा नहीं होता है ये होता है तो पूरे के साथ होता है आधे अधूरे के साथ नहीं होता है, है ना नहीं तो क्या हो गया ना आप देखो ना दस लोगों से प्रेरणा लेना अरे किसी से भी ले सकते हैं उसका मतलब यह हुआ कि आपको लेना वेना नहीं है आप अपने मन की चीज प्रिय की चीजों को आप सिलेक्ट कर रहे हो है ना और उनको ठेंगा दिखा रहे हो ना उसका मतलब यही हुआ कुल मिला तो उस विधि से चलेंगे तो कहीं पहुंचते नहीं है तो पूरी चीज को पहचानना पड़ेगा तो पूरे के साथ चलेंगे तब कहानी आगे बढ़ेगी नहीं तो बढ़ने वाली नहीं है, तो अलग है से लिए इसके लिए हो सकती समझ लेने का ऐसा नहीं होता समझ अपने आप में कम्पोजिट चीज है स्किल क्या हो सकते है तो बड़ी जोरदार बात कही आपने तो स्किल में हो सकता है लेकिन उपयोगिता को पहचानने के लिए ये उपयोगिता अपने आप में एक चीज है एक वो उपयोगिता है एक ये उपयोगिता है एक ये उपयोगिता है अब जिसको आप एक बार तय करोगे वो पूरे के साथ चलेगा है ना? तो ये बहुत ही इंटेंस कार्यक्रम है संबंध पूर्वक जीने की बात है संबंध के साथ ही ये सारी बात बनेगी यदि बाबा जी को हम पूरा नहीं मानते हैं कोई समय तक तो हमको वो समझ में नहीं आता था सुन के अच्छा लगता था है न समझ में कुछ नहीं आता था जैसा आपका हाल है वैसे हमारा हाल होता है है ना कोई एक दिन हमको दिख गया कि ये तो ये भाषा और आचरण के साथ आचरण है ये जीते हैं उस दिन से अपने को समझ में आने लगा है ना तो इतनी बात ठीक है यहाँ तक बात हाँ जी कुछ कहना है भाई को कुछ कहना है माइक पीछे भिजवा दीजिए आज से गोष्ठियाँ भी होने वाली है तो समय पर हम लोग उसको करेंगे हमारे नवनीत भाई उसके बारे में कुछ बताएंगे तो शत्रु पूरा करेंगे टाइम से हाँ जी भैया जैसे चाहत का आपने बताया चाहत पूर्ति कार्यक्रम तो चाहत क्या चाहत सही होगी वो कैसे पता लगाएंगे निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से एक छोटी चाहत आपको बताइए आप सभी अपनी उपयोगिता संपन्न होना चाहते हैं उसके कई सारे नाम हैं इस समय जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपकी उपयोगिता इस बात को लेकर है की आप जो कहा जा रहा है उसको ठीक से समझो नहीं समझ में आए पूछो यह आपकी उपयोगिता है समझ में आ जाने के बाद जीना यह आपकी उपयोगिता है जीने के बाद समझा पाना ये आपकी उपयोगिता है परिवार में गए तो परिवार में और भी इसके अलावा भी काम है भोजन पानी है वहां भी कोई उपयोगिता है तो उपयोगिता ही आपकी चाहत है केवल और केवल एक चाहत क्या चाहत है उपयोगिता को पाना ठीक समझना ठीक उपयोगिता को पहचानते हैं उसी का नाम सुख है आपने उसको नाम दे रखा है सुख हमने उसको नाम दिया उपयोगिता अभी नाम बदल गया ऐसा नहीं है सुख की चाहत है अभी उसमें एक वस्तु को जोड़ दिया सुख वस्तु अब रोटी में नहीं है उसमें जो विचार बना उससे जो निष्कर्ष बना उससे चाहत पूर्ति कार्यक्रम क्या बन गया उपयोगिता ही पूर्वक ही सुखी होते हो तो सुखी होने का कामना आप में है वो भाषा होने के पहले भी अब वो सुख मैनिफेस्ट हो गया उपयोगिता में उपयोगिता मैनिफेस्ट हुआ समाधान में समाधान मैनिफेस्ट हुआ समाधान समृद्धि अस्तित्व में समाधान को समझने गए तो एक मानव से लाकर पूरे मानव तक सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है है ना समृद्धि को समझने गए इत्यादि इत्यादि इत्याद वो सारा मैनिफेस्टेशन है उसका है so, yeah. ना वेरीफिकेशन ऊपर से नीचे ऊपर नीचे की बात नहीं ठीक दो विधियाँ हैं एक अनुभव विधि है अनुभव विधि में नागराज जी को जो अनुभव हुआ उसके आधार पर सब चल रहा है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन अनुभव का वेरिफिकेशन विचार में हुआ विचार का वेरिफिकेशन व्यवहार में हुआ व्यवहार का वेरिफिकेशन कार्य में हुआ इस प्रकार से अनुभव ही विचार व्यवहार कार्य विधि से प्रमाणित हो गया आपको हमको अनुभव शुरू नहीं कर रहे उनके अनुभव को हम पहचाने अध्ययन किए उसके आधार पर अध्ययन से शुरू कर रहे हैं अध्ययन से शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कार्य से नहीं कर रहे विचार से शुरू कर रहे हैं तो अनुभव मूलक विधि से जो विचार आया वहाँ से हम टैप कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन पहले विचार से हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको समझ में आ रहा है ये वेरिफिकेशन हो रहा है फिर जो समझ में आया उसको आप जीने जाते हो जीने जाते हो अगर जैसे जी पाते हो तो उसके जीने और समझने के बीच में जो भी दूरी थी उसको पूरा करने जाते हो अनुभव होता ही है ना क्योंकि अनुभव के गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं इस विधि से ये समझ में है ना एक लाइन में इधर से दूसरी लाइन में अनुभव में और आगे जाएंगे तो अनुभव में वेरिफिकेशन और परंपरा में वेरिफिकेशन हुआ है ना उसकी परंपरा बनेगी तो अनुभव वेरिफिकेशन है परंपरा उसका वेरीफिकेशन एक वेरीफिकेशन अनुभव के रूप में है एक वेरिफिकेशन परंपरा के रूप में है ये दोनों वेरिफिकेशन ठीक है।, है तो आज के लिए इतना पर्याप्त है प्रश्न आपके मन में आ रहे हो तो उसको लिखते जाएगी देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी अपनी उपयोगिता है कि उपयोगिता को जानने के लिए आपके मन में जो प्रश्न आते हैं उस पर यह मत सोचिए कि बाजू वाले करेगा वो कर देता है तो अच्छी बात है है ना अपने को समझना है कोई नहीं किया तो अपने को करना चाहिए हो सकता है बातें थोड़ी इधर उधर होती हैं तो उसको लिख लीजिए पुनः उसको हम ला सकते हैं क्योंकि जितनी भी बात हो रही है मेरे लिए अलग अलग विषय नहीं है आप कोई भी बात करेंगे मेरे लिए लगता है उपयोगिता की बात है वहाँ से हम उसको देख लेते हैं इसलिए हमारे लिए कनेक्टेड है आपको लग सकता है कि डिसकनेक्ट हो गया तो आप अपने लिए कनेक्शन को बना के रखिए और हम भी प्रयास इसमें करेंगे ठीक है जी तो दो दिन का सत्र हो गया एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहते हैं ये जो विधि में हम लोग विकल्प का अध्ययन कर रहे हैं ये आपको लिए ठीक है हाँ या ना आवाज ठीक नहीं आ रही है कोई सुधार की जरूरत है इसमें हाँ या ना बताइए बहुत अच्छी बात बताइए डिक्शनरी दीदी ने एक सजेशन दिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप आने के समय में एक डिक्शनरी पकड़ा दो जिन शब्दों के साथ आप बात कर रहे हो क्योंकि शब्दों का परिभाषा हमारे लिए अलग रहता है तो अच्छा हो तो हमारे बीच में तय हो गया कि आप फटाफट नोट करते जाइए हर सेशन के बाद मिलकर हम वो जो भी शब्द है उसकी डिक्शनरी बना लेंगे आगे आने वालों को दे दे करेंगे। है ना? बाबा ने तो पूरी डिक्शनरी दी है परिभाषा तो दी हुई है वो ऐप में भी आ गई है।, है ना वो दी हुई है उसको समझने के लिए भी एक डिक्शनरी दी है तो अभी यही करते हैं बाबा है ना कि अपनी एक अच्छी भाषा के साथ एक सार्थक भाषा के साथ हमारे जैसे आदमी एक चालू भाषा के साथ बात करना है क्योंकि हम वहीं से आए हैं ना चालू भाषा से तो